ओम हरि हरी, ओम हरी, ओम हरी ओम नमोस्तु रम सलक्ष्मणा तस् जनकात्मज नमोस्तु रुद्रेन्द्र नमोस्तु नमोस्ंद्रारक मरुदे खंड खंडमंडलाकार व्याचराचर तत्प दर्शि तस्मयी श्री गुरव विमल कमल पुरन तपन कुल पवित्रम दान वध् मित्र भुवन कुल चरित्रम भूमि पुत्री कलत्र अमित गुण समुद्रम मचंद्रम नमः अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमा भी बोलो सच्चिदानंद भगवान की गए panu ha भगवाने की बजरंग की जय जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय माता अन्नपूर्णा जी की जय जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय जगद गुरुद्वाराचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की परम पूज्य श्री सद भगवान की ओम नमः पार्वती महादेव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव जी भगवान मंचस्थ उपस्थित काशी के वित तपस्वी महंतगण उपस्थित समस्त संतवृंद श्रोतावृंद परम सौभाग्यशाली स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश कंसल जी की स्मृति में दीपावली की इस पवित्र धरती पर कंसल परिवार की मां श्री गीता देवी ने और उनके पुत्र शिव कुमार कंसल दिनेश कुमार कंसल के पवित्र संकल्प से समायोजित इस कथा में हम और आप आज छठवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं कथा में कल हमने आपको थोड़ा थोड़ा राम विवाह की झांकी का दर्शन कराया था अब अगर फिर उसी प्रसंग में जाएंगे तो फिर आज का फिर दिन उसी में चला जाएगा इसलिए आइए सीधे हम द्वितीय सोपान में प्रवेश करते हैं। इस द्वितीय कांड के प्रारंभ में पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदा जी ने भगवान शिव का वंदन किया ये च विभाति भूधरसुता देवापगमस्ति के बाल विधुरगले भूति बलरा सोयूतिभूषि शुरीवर सर्वाधि सर्वेद शैर वाह शिभा श्री शंकर भगवान शिव का वंदन इसलिए है कि भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है अयोध्या कांड युवकों को संयमन का पाठ देता है कितना दशरथ जी का सुदृढ़ परिवार और मंत्रा ने उसमें बीच में विघटन पैदा कर दिए पर भक्त जी जैसे युवक ने उस परिवार को कितना संयमित तो ढंग से संभाला कथा ये बताती है जीवन में यदि सुख आता है तो दुख भी आता है दुख सुख जिसमें दोनों रहते जीवन है वह गांव कभी धूप कभी चमक चाहे राम जी का चरित्र हो या श्री कृष्ण जी का चरित्र अगर हम उनके मूल चरित्र को देखें तो जितनी कठिनाइयां इन दोनों महावतार भगवान के जीवन में दिखलाई पड़ती हैं हमारे जीवन में तो उनके सन्मुख रंच भी नहीं है लेकिन फिर भी कितना अद्भुत उनका चरित्र है प्रसन्नता स तथा न मिले बनवास दुखता मुखन श्री रघुनंदन सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदान जिनको एक दिन पहले राजगद जी की सूचना सुना दी गई प्रसन्नताम गताभिषेक दस तथा न ममले वनवास दुख और दूसरे चुन चौदह वर्ष का वनवास सुना दिया गया उनका मुख मिलाने नहीं हुआ क्या वैशिष्ट इन दोनों महापुरुषों में मुखाम बुद श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा जो सुख दुख दोनों परिस्थितियों में मुस्कता रहे यही तो भगवान की प्रेरणा है पर किसी किसी की आदत होती है कि बारह घंटे चौबीस घंटे उनके चेहरे पर बारह बजे लेते जब भी देखो श्रीमान जी को मुंह लटकाए बैठे हुए मुंह लटका के और अगर पूछ दो भाई साहब क्या समाचार है स्वामी जी कट रही है कट। भगवान भी सोचते हैं इस नालायक को कितना दिया और देखो कैसा मुंह लटका के लगे बताया भगवान राम के चरित्र को देखो श्री कृष्ण के चरित्र को देखो विषम से विषम परिस्थिति में बी हैप्पी ए स्माइल कैन मेक शॉर्टवर्क ऑफ एनी डिफिकल्टी आपकी एक मुस्कुराहट विषम से विषम परिस्थितियों को भी आसान बना देती है स्वामी विवेकानंद जी हैज रिटन ए फेमस बुक ही is, is the real foundation of a blissful life. आनंदपूर्ण जीवन का रहस्य है जीवन में वायलेंस सुख में इतराओ मत और दुख में घबराओ मत जीवन का आनंद लेने के लिए एक सैर नोट करो मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया यह हकीकत है कि जहां मैं उसको जीना आ गया मुस्करा तेरह गीतगा रहो। मुस्करा तेरह गीत गा तेरो मुस्करा तेरह गीत गा तेरह मुस्करा तेरह गीत गा तेरह जिंदगी है मिली कुछ दिली दिल्ली के लिए जिंदगी ये मिली लिए सबको गले से लगा तथा नम ले रघुनंदन सदास्तु मंजल मंगल अयोध्या कांड श्री राम भद्र जी की दिव्य मंगलमय लीलाएं चल रही जबते राम ब्याहे घरे आए नितनौ आनंद चारों तरफ त्रैलोक में श्री राम जी की संपदा छा रही है अब यहां से श्री दशरथ जी महद का बड़ा मंगलमय चरित्र है हम अपने जीवन में कितने बार दर्पण लेते हैं। शीशा का कितना महत्व तो आज बढ़ गया है पुराने जमाने में अपन तो गांव में जन्मे ना तो हम देखते थे गांव के घर के आंगन में एक जगह पर एक कांच टंगा हुआ था वहीं पर सब लोग अपने बाल ऊंच लेते अब तो जमाना बदला है घर की आधी आधी दीवाले कांच की होती कबीर साहब जी कहते हैं मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं मनने रामचर मनस में दर्पण देखने का एक प्रसंग है राजा दशरथ जी देख रहे हैं सुभाई मुखुरे करोभा मुकुर सम्राट महाराज दशरथ जी ने स्वाभाविक दृष्टि से एक बार दर्पण अपने हाथ में लिया बदन विलोक मुकुटीना दर्पण में अपने चेहरे को देख करके जो मुकुट था वो थोड़ा सा एक तरफ मुड़ गया था उसे सीधा किया पर दर्पण से एक बार दर्पण में उनके चेहरे ने ही उन्हें कुछ शिक्षा दे दी श्रीमदभागवत में श्री दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उनमें से 24 गुरुओं का तो वर्णन किया है उन्होंने 24 गुरु उन्होंने बताए पृथ्वी वायु राकाश आपोग्निश्चंद रवि कपो तो जरा मीना लेकिन पच्चीसवें गुरु के रूप में उन्होंने अपना शरीर ही बताया है कि पच्चीसवा गुरु मेरा ये शरीर ही है यह मेरे साथ रहता है और पल प्रतिपल सरकता रहता है शरीर इसीलिए इसको कहते हैं जो सरकता रहे सरती ईसा शरीर है फिर भी हम इसकी गति आभ्यंतर प्रवर्तन आदि को हम देख नहीं पाते यही माया है हमारे शरीर में इतने बाल हैं क्या कोई बता सकता है दर्पण देख करके कि हमारा ये ये सिर का काला बाल किस दिन सफेद हुआ कोई नहीं बता सकता उन्होंने देखा बदन बिलोक श्रवण समीप भय के साथ कान के पास के जो यहां के बाल हैं श्वेत हो गए और वो मुड़ करके कान के छेद में गए हुए मानो कि वो श्वेत बाल बुढ़ापा है जरटपन मनऊ जरटपन वो श्वेत बालों के रूप में कान में झाक करके कुछ उपदेश दे रहा है क्या उपदेश दे रहा है कि निप राम जीवन जन्म ला किन महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि हिंदू धर्म को चार भागों में बांटा गया है सैशवे अभ्यस्त विद्यानाम विषय नाम बार्ध्य मुनिवृत्ति नाम योगे नानते तनुत्यजाम योगे नानते तनुत्यजाम बुढ़ापे पर ईश्वर का भजन करते हुए योग युक्त हो भवन ईश्वर में युक्त हो जाना चाहिए तो मानो कि वो बुढ़ापा उनके कान में झांक करके कह रहा है महाराज अब आपकी चतुर्थ अवस्था आ गई है निप युवराज राम कहो दे हुँ? अब अपने रघुनंदन श्रीराम को राजगद्दी पर अवशिक्त हो करके अवशिक्त करके चौथे पन जावे नपकान ईश्वर का भजन कीजिए हमारी सारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है लेकिन हम ये प्रेरणा क्या अपने जीवन में ले पाते जा देने मन पंची उड़े गई मन पंछी ओ जा मन पंछी ओल हे जा मन पंछी ओ दिन ते मन पंची जय तेरा जीवन क्या गुमान करते हो इस जीवन में इस शरीर की शोभा क्या संभाल क्या बालों की जुलफों पर ध्यान देते हो पता नहीं क्या क्या करते देंगे लाखों लाखों रुपए का तो महीनों में बड़े घर के लोग पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं चेहरे पर मैंने पंछी ओढ़े पांच मेरे भाई है ये मेरे पति हैं ये मेरी श्रीमती जी हैं ये मेरे पुत्र हैं। इनका आपसे और और नाता तब तक तक है शरीर शरीर। से, जब तक आपके प्राण इसके इस शरीर। और जिस दिन इस शरीर के अंदर से प्राण निकलेंगे कितना भी सोने की तरह चमकता हुआ तुम्हारा शरीर हो मालूम फिर ये क्या करेंगे लोग जिनसे तुम प्रेम करती हो जा प्रीतम सो प्रीति निवे जी। जा महाराज इस पद में कह रहे हैं सूरदास जी का ये भजन है जा प्रीतम सो प्रीति निवा दापिता में सो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारा तुम्हारा शरीर एक कमरे कमरे में में रख दिया जाएगा, जो जो प्रियतम है ना, जो प्रियतम है ना, ना, तुम्हारी प्रियतमा वो भी उस कमरे में नहीं जाएंगे, रात के टाइम पर उनको डर लगेगा कि भूत हमको लग जाएगा जो ही तुम्हारे शरीर से प्राण निकलेंगे फिर उनको उसमें भूत नजर आएगा उस कमरे में नहीं जाएंगे जहां तुम्हारा शरीर रखा रहेगा जो कहते थे हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते वो तुम्हारे एक कदम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे कहा वह ताले कहां वह के चलते हो जो अकड़ करके चलते हो नहीं रह जाएंगे तो पता नहीं आंखों में क्या क्या लगाते हो ऊपर भी रंग काज पता नहीं क्या कहेंगे कुछ नहीं काम है वो जो फोटो खिंचाते हो ना कहते तो आजी बोलो चीज काम ही करने का रह जाएगा चीज बोल ही नहीं पा कहा वह ताल कहां वह शोभा देखत धूल उड़े सब धूल उड़ जी बड़ी सुंदर बात कहते गोपाले आत्मा रूपी पंछी उड़ जाएगा कुछ नहीं रह जाएगा जस कीरति जो आप अच्छे काम कर लोगे वो ही तुम्हारे साथ जाएंगे जो दान धर्म सत्कर्म करोगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है ये जो ऐसी पवित्र कथाओं के समायोजन है कंसल जी के यही लोग स्मरण करेंगे और उन्होंने क्या क्या किया शायद लोग स्मरण नहीं करेंगे यश और कीर्ति रह जाती है और कुछ नहीं रहता दशरथ जी महाराज अद्भुत राजा हुए भरद्वाज जी महाराज ने तो भरत जी से स्पष्ट कहा है ना भूतो न भविष्य ऐसा राजा दुनिया में होना असंभव है दशरथ जी महाराज ने निर्णय लिया कि मुझे समय रहते रघुनंदन श्रीराम जी को राज्याभिक करके भगवत भजन में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए पहले गुरुदेव से बात करने के पहले उन्होंने पंचायत लगाई मंत्रियों को बुलाया और सभी से पूछा दशरथ जी को जरूरत नहीं थी किसी से पूछने की, वे अपने राम को राजा बिना पूछे बना सकते थे लेकर उन्होंने पूछा जो पांच मत लाग ने अगर पंचों को स्वीकारी हो तो करो हरस ही राम हरसा तो हम चाहते हैं राजीव लोचन राम को राजगद्दी पर हम अवशिक कर दें सभी ने मोहर लगा दी मानो कि वो पहले से ही तैयार बैठे थे उन्होंने कहा हमने महाराज आपका तो राज्य देखा है लेकिन हम रोज सुबह शाम यही सोचते हैं काश हम इन नंखों के सामने राम राज्य का भी दर्शन कर पाते बड़ा अच्छा आपने चिंतन किया है फिर क्या था महर्षि वशिष्ठ जी से निवेदन किया गया कि सभी सभी राम प्रियव दि मोही सभी को राम उसी तरह से प्रिय है जिस प्रकार से मोहित मुझे प्रिय है अगर आप आदेश करें तो राम को राजीव लोचन राम को राज्य कर दिया जाएगा लोग कहते हैं मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी लेकिन, लेकिन वशिठ जी महाराज ने बड़े सावधानी के साथ कि यदि आप राम जी को राज्य पर बैठाना चाहते हैं तो महाराज बैठाए पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि राम राजा बन जाएंगे बड़ी सावधानी बरती उन्होंने और साज़िए साजियबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ये जो बेरा का सुदन सुमंगल कल है कि नहीं पता नहीं लेकिन राम जब बनेंगे तभी सुदन सुमंगल होगा महाराज दशर जी के आदेश को पाकर के मंत्रीगण सेवक चारों तरफ तीर्थों में दौड़ पड़े कहीं की सप्त मृत मृतिकाएं लाई गई पवित्र नदियों का जल लाया गया सारी तैयारियां की गई उसी बीच में रघुनंदन श्रीराम जी को महाराज श्री ने बुलाया रघुनंदन श्रीराम जी का आवाहन जब राजसभा में किया गया रघुनंदन श्रीराम जी एक पल के लिए तो थोड़े से चौंके पिताश्री मुझे राजगद्दी पर क्यों बुलाया है वहां पर पहुंचे तो बीच सभा में राम जी ने सिंहासन भी ग्रहण नहीं किया पिताश्री के सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया खड़े हो गए पिताश्री क्या देश है दशरथ जी ने राम को देखा आंखों में आंसू चल कहा अभिनंदन तुम्हें देखकर के मन तो पुलकित हो जाता है हम सभी लोगों का ऐसा लड़ा है कि अब मैं अपनी जिम्मेवार तुम्हें सुपुर्द कर राज्यभिषिक कर दे इतना सुनते ही राम जी निराश हो गए आंखों से आंसू छल चल छलाए पिताश्री के चरणों में बैठ गए पूज्य पिताश्री हमसे कोई गलती की है क्या क्या आपने हमारे मन में राज्य की लिपसा देखी है अरे आप जैसे यशी राजा जब तक सिंहासन पर बैठे हैं हम चारों भाई तो आपकी सेवा में सुमंत्र जी रघुनंदन श्रीराम जी के पास आए कहा कि राघव ये जुम्मेवार तो पुत्रों को लेना ही पड़ती है पमनाम नरकम त्रायते ये तो आपकी जुम्मेवार रघुनंदन श्रीराम जी वहां से लौट करके आए माता कौशल्या जी को पता लगा बड़ी प्रसन्न हुई पर रघुनंदन श्रीराम जी को रात भर नींद नहीं आई आप जानते हो ऐसे अवसर पर पत्रकार आ जाते कल आप राजा बनने वाले आपका आज के दिन क्या संदेश है राम जी की आंखों में आंसू आ गए राम जी कहते हैं कि भानुवंश बस अनुचित एकू बिहाय बड़े ही सब कुछ ठीक है लेकिन भानुवंश में बस एक ही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जन्मे एक संग सब भाई हम चारों भाई एक साथ जन्मे एक साथ नामकरण संस्कार हुआ कर्ण भेद उपवीत विवाह संग संग सब भय पूछा सारे संस्कार एक साथ किए गए तो अब मुझे भाइयों से अलग क्यों किया जा रहा है अब यह काम मेरे साथ में क्यों किया जा रहा है राजगद्दी पर मुझे ही क्यों बैठाया जा रहा है श्री राम जी चिंतित हो गए राम जी को रात्रि में नींद आई नहीं क्योंकि भगवान जी का अवतार हुआ किस लिए विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार अकेले कोटि ब्रह्मांड नायक करतुम अकर्तुम अन्य था कर्तुन समर्थ श्री राम जी हैं वो राजगद्दी पर बैठने थोड़ी आए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनके एक संकेत मात्र से चलते जग पेखन तुम देख नारे विधिहरी समु नचा बना प्रभु श्री राम जी को लगा यदि मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया गया तो मैं दूसरे कार्यो का संपादन कैसे कर सकूंगा कहते देखो रामायण में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि वो बड़े अच्छे हैं वहीं श्री रामचरित मनुष्य में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें निर्विवाद रूप से आप कह सकते हैं कि वो बुरे हैं पर कुछ पात्रों के संदर्भ में यह निर्णय लेना कि वो बुरे हैं या अच्छे इट इज तो टू डिफिकल्ट बहुत कठिन काम है और उन्हीं में से हैं एक अंबा भगवती की गई केके के, के, के संदर्भ में निर्णय लेना कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं क्या भूमिका है एक कठिन है एक काल्पनिक बात है जब मैं शास्त्री में भोपाल में पढ़ता था उस समय में मैंने एक लेख दैनिक भास्कर में दिया था ऋष्मनियों की अदालत में के वो लेख बहुत सराहा गया था उसी की थोड़ी सी कुछ दृष्टि क्योंकि हमारे सामने घड़ी चलती रहती है और संस्कार चलन ने हमें समय में आबद्ध कर दिया है और अगर हम संस्कार चैनल की इस मर्यादा रेखा को पार भी करें तो जो दूर देश में बैठकर के कथा को सुन रहे हैं वो फिर हमको बाद में बहुत डांटते हैं कि महाराज जी आपने पता नहीं कितनी कथा कही हमको तो आपने बीचे में बंद करवा दी इसलिए सबके अंदर में चलना पड़ता है माता केके के संदर्भ में दो चार चीजें हम आपको बताएंगे मानो की नारद जी महाराज ने एक फाइल बनाई और वो कोर्ट में ले गए किसकी को अदालत में भरत जी की अदालत में महर्षि नारद जी भरत जी से पूछते हैं कि केके के बारे में भरत जी आपका क्या कथन है वो आपको जन्म देने वाली माँ है आप क्या कहते हैं वो अच्छी नारी थी या बुरी नारी इतना सुनते ही भरत जी के नैनों में नीर भराए छल छलाटी उनकी आते और उन्होंने कहा कि जा जो जाने का भाई काहे ना का कई के जन्म जो जन में जन्म पाये नुल कलंग के जही जन जन्म हुमो कुल कलंग के जही जन्म हुमो अप जश भाजन प्रिय जन भो प्रिय प्रिय माँ केके का नाम सुनते ही भरत जी बिलख उठे की के केके जैसी नारी को धरती पर पैदा होने का अधिकार नहीं होना चाहिए और हे विधाता यदि तुम केके के जैसी नारी को धरती पर पैदा कर दो तो उसे सगर्भा मत बनाना, सगर्भा मत बनाना वो पुत्रवान ना बने और यदि वो कदाचित सगर्भा हो जाए पुत्रवान बन ही जाए तो मेरे जैसे पुत्र को उसकी कोख से पैदा मत करना और यदि कदाचित मेरे जैसा पुत्र उनकी कोख से पैदा हो जाए तो उसे फिर इतना निष्ठुर और बनाना कि मेरे जैसे पुत्र को गला घोट करके वो खुद ही मार डाले ताकि राम के व्योग में तड़प तड़प करके मरने की ये मौत की स्थिति पैदा ना हो के -के -कत जन्मी जग मांझा जो जन्मी तो भई काहे ना कुल कलंक जी जन्मे मोही अपजस भाजन प्रिय जनद्रोही सीधा सा अर्थ है भरत जी की अदालत ये कह रही है कि केके दुनिया की निकृष्टतम नारी महर्षि नरद जी ने फाइल उठाई और चित्रकूट की भरी हुई सभा में जहाँ महाराज जनक जी हैं पहल वैसायन भ्रगु अंग्रा पुलह, कनादी जाबाली बड़े बड़े ऋषिमुन लोग बैठे हुए वहां के के जी भी उपस्थित है सभी माताएं हैं नारद जी ने उसी बीच में राम जी के सामने फाइल रख दी का आपका आपको चौदह वर्ष बन भेजने वाली मां केके के संदर्भ में क्या निर्णय है वो अच्छी नारी है या बुरी नारी अम्बा केके का नाम सुनते ही राम जी के भी नेत्र छल चल छलाए वो उठे और मां केके के चरणों को संस्पर्श करते हुए कहते हैं कि जननी जड़ते ही। अधु सभाने को दोष वो लोग ही देंगे जिनकी मत में जड़ता है जिनमें आगे और पीछे की सोचने की रंचमात्र भी बुद्धि नहीं है। मेरी माँ को दोष लोगों ने कहा ये तो राम जी की विशेषता है राम जी तो अपने दुश्मन की भी प्रशंसा करते हैं, की विशेषता नहीं है। लेकिन राम जी ने ये पंक्तियां सहज में नहीं कह दी कुछ बड़ी गंभीर बात विशेष तीन, तीन बातें यहां पर कही दोष देह जननी जड़ते ही। मेरी मां को जो दोष देंगे उनकी मति में जड़ता होगी मेरी मां के कई को वो लोग ही नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने जिन्हें सच्चा गुरु नहीं मिला होगा जो उनके अंधकार को निवृत्त कर प्रकाश में ला सके जिन गुरु और मेरी मां केके के को दो सो बोलोगी देंगे जिन्होंने सत्संग नहीं किया क्योंकि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होए सब संशय भंगा मानस के पात्रों को समझने के लिए भी सत्संगत की आवश्यकता है जड़ते मेरी मां को तो क्या भरत जी की मती में जड़ता थी का नहीं भरत जी के मती में जड़ता नहीं वो भाव को भाव को भक्त है और भाव के अतिरिक्त में डूबा हुआ भक्त वर्तमान को देखता है क्योंकि भरत जी को राम जी से जुदा किया गया है तो भरत जी ये कहते हैं कि दुनिया के निकटतम नारी है केके और भगवान रामभद्र जी कहते हैं कि दुनिया में केके जैसी महान कोई नारी नहीं है नारद जी ने अब क्या कहा जाए का अब एक ऐसी अदालत में चलो जो ना इधर का हो ना उधर का मध्यस्थ का हो और उसकी उस अदालत में वो जिस अदालत की जो जज थी वो खुद एक नारी है क्योंकि नारी ही नारी के सुख दुख को समझ सकती है और वो अदालत किसकी थी माता सुमित्रा की नारद जी सुमित्रा के अदालत में गए कहा आप एक महान नारी है और नारी ही नारी के संदर्भ में सही डिसीजन ले सकती है तो मैं आपसे जानना चाहती चाहता हूं कि केके के, के, के संदर्भ में आपका क्या निर्णय है वो महान नारी है या निकृष्ट नारी सुमित्रा जी ने कहा को बड़े छोट कहत अपराधी किसी के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन भक्त की प्रवृत्ति में नहीं होता इसलिए मैं महारानी केके के संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकती नाराण का आपका एक बेटा कौशल्या की बेटे की सेवा में लगा हुआ है और एक बेटा महारानी केके की बेटे की सेवा में लगा है। आज के जो आलोचक हैं कभी कभी वो ऐसी भी बात कह जाते हैं कहा अगर पॉलिटिक्स सीखना हो तो सुमित्रा जी से सीखो क्या गजब की पॉलिटिक्स थी उन्होंने देखा दो ही तो पार्टियां एक राम जी की पार्टी एक भरत जी की पार्टी इसलिए एक बेटे को राम जी की पार्टी में कर दिया और एक बेटे को भरत जी की पार्टी में कर दिया कहा यह राम जी राजा बनेंगे तो भी ठीक रहेगा एक बेटा संभाल लेगा और अगर भरत जी राजा बने तो भी कोई दिक्कत नहीं दूसरा बेटा संभाल लेगा आज भी नहीं होता देखो ना माँ किसी और पार्टी में बेटा किसी और पार्टी में एक भाई किसी और पार्टी में एक भाई किसी और पार्टी में होता है देश की सेवा का जज्बा है चलता है कोई बात नहीं अच्छी बात सेवा होनी चाहिए पर ऐसा नहीं है महारानी सुमित्रा जी बड़ी सुंदर बात कहती काम केके के बारे में कुछ नहीं कहता केके के, के, के बारे में मैं कोई भी डिसीजन नहीं रहती कुछ नहीं कहती मैं तो दुनिया की जितनी नारिया है नारियों के लिए एक कसौटी देती हूं दुनिया की कोई भी नारी अगर वो अपने बारे में जानना चाहती कि वो अच्छी नारी है कि नहीं है तो मेरी कसौटी पर अपने आप को कस के दिखे उसे पता लग जाएगा कि वो नारी अच्छी है कि नहीं क्या कहा उन्होंने सुमित्रा जी ने पोत्र जुवती जग सोईवती जुवती जग सोई रघुबर भगते दासु छो जग सोई दुनिया में वो ही नारी पुत्रवती है जिसके पुत्र भगवान के भक्त हों राम के भक्त हों श्रेष्ठ पुत्र भगवान के भक्त नहीं हैं नतरु बांज भली बाद राम विमुख पुत्रों को जन्म देने से तो अच्छा है कि वो गर्भवान ही ना बने राम विमुख सुतते हित जानी न तरु भली बाद भी राम विमुख सुतते हित जानी किसी संत ने कहा है कि जननी जने तो संत जन के दाता के सूर राम विमुख जने जनमुके बृथा गवा वै नूरी ऐ मेरी माताओ अगर सुपुत्रों को पैदा करना तो या तो भक्त संत को पैदा करना और या दाता या दानवीर कर्ण जैसे हरश्चंद जैसे पुत्रों को पैदा करना या फिर ऐसे रणवाकरों को पैदा करना जो हस्ते हस्ते करगल की सीमा में अपने प्राणों का उत्सर्जन करते हुए भारत माता के ऊपर अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ा जाएं और कहें कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिनचार रहे न रहे मेरी भारत माता तेरा बैफ ये दो लोगों का जीवन बिल्कुल एक जैसा होता है एक संत का और एक मिलिट्री के जो सुरवीर है उनका वो भी अपने घर परिवार को त्याग करके देश की सेवा में देखो कहा से कहा उन्हें भेजा जाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीपावली उनके साथ में मिलाती है बहुत अच्छी बात सच्चे परिवार तो यही हैं जिनके बल पर आराम से बैठकर के हम कथा सुन रहे हैं संत लोग उनके भजन करते हैं जगह जगह पर धर्म और पुण्य होता है धन्ने भी माताएं जिन्होंने ऐसे इन नौजवानों को पैदा किया है जो देश की सीमा के लिए सीमा पर खड़े हुए देश की रक्षा के लिए समय पर भोजन और हर एक मिलिट्री के जो होते हैं ना वहां पर आप जानते हो भगवान के मंदिर होते हैं भगवान का कीर्तन करते हैं, उनमें एक पुजारी भी होता है उनके बीच, गीता गीता उन्हें सुनाई जाती है, सुनते के साथ, बिल्कुल पूरे पत्नी पुत्र परिवार से अलग रहते है, देश के प्रति जज्बा एक निष्ठा होती है इसलिए कृष्ण ने कहा है कि तीन सजावट देश को सती संत और सूर। इस देश की सजावट तीन लोगों से होता है देश की पतिव्रता नारियों से जो सेठ आचरण के मार्ग पर चलती हैं माताओं से इस देश का सिंगार है। संत ये जो संत सेठ सत मार्ग पर चलते हुए दूसरों को चलाते हैं भक्ति से आध्यात्मिक बल से अपने देश को अपनी उपासना और साधना से मजबूत करते हैं संत और सूर ये वीर बलवान योद्धा लोग सैनिक लोग तीन सजावत देश को सती संत अरुषी सूर और तीन लजावत देश को कपटी पापी क्रूर तीन इस देश को लजा देते हैं जो कपटी हैं पापी हैं क्रूर प्रवृत्ति के लोग देखो ना कितने क्रूर लोग हैं टीवी पर आजकल जो आतंकवादी लोग किस प्रकार से लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, इनका दिल नहीं पिघलता। चलाते हुए दिखाते तेरो कठिन हियोरी माई किस माने पैदा किया है, संवेदना ढंग से तड़पते हुए लोगों के प्राण लेते हैं। ये किसी भी देश के वो लोग हों उस देश को लज्जित करते हैं पृथ्वी रोती है उनके कुत्तों पर बड़ी सुंदर बात सुमित्रा जी कहती हैं कि है श्रेष्ठ मा वो है जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त हो और यदि किसी नारी की कसौटी ये है कि जिसका पुत्र राम का भक्त हो वो महान नारी है फिर मैं ये जजमेंट आपसे पूछता हूं आप मुझे बताओ इस कसौटी पर के कई महान नारी थी या नहीं थी आप बताओ थी ना जो कहा कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जासुस्त हो तो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी चीख करके हाथ उठा करके कहते हैं कि भरत सर को राम सने भरत सर से को रामु राम सर जग जप राम राम जपुजे जग जप राम राम जपुजे भरत भरत सरस को फिर मुझे बताओ भरत के सदृश राम का स्नेही कौन है यदि भरत के सदृश राम का स्नेही कोई नहीं है तो भरत जैसे राम भक्त बेटे को पैदा करने वाली नारी भी दुनिया में कोई और नहीं है केके के जमाने के के और वैसे भी आप केके की के फाइल को लेकर के नारी जी कही जगह गए अब टाइम तो उतना नहीं है श्री वाल्मिक जी से पूछा वाल्मिक जी कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्र उपासनात्मका क्रिया शक्तिश के कई भगवान की क्रिया शक्ति है कर्म योग है भगवदगीता में कौशल्या जी, ज्ञान योग है सुमित्रा जी उपासना भक्ति योग है और केकई के क्या है कर्म योग। म कौनते नात देते कर्मा रंभाई रागनी, जो है, उसकी आलोचना नहीं होती वो तो कथा वार्ता करता है जो भक्त है वो भक्ति करता है उसकी भी आलोचना नहीं होती लेकिन जो कर्मयोगी बनकर के समाज के बीच में कर्म उतरने के लिए कर्म करने के लिए उतरता है उसकी तो आलोचना भी होती है और वैसे अगर देखें तो तीन नदियों से भक्ति उपासना और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में तीन योगों से जो उपासना दी है उसमें जमुना की तो की चिंतन कीजिए जमनोत्री से लेकर के तीर्थ राज प्रयाग तक मंगलमय प्रवाह भगवती जमुना जी का प्रवाहित हो रहा है, है। जमुनोत्री से लेकर के तीर्थराज प्रयाग तक सर्वत्र मुना जी बंधनी है लेकिन द्वापर में एक ऐसा घाट आता है जमुना जी में जिसे कालीदह घाट कहते हैं द्वापर में हर एक ब्रजवासी माँ अपने बच्चों से कहती है कि जमुना के कालीदह घाट पर मत जाना वहां पर काली नाग रहता है उसके विषाक्त जल से संप्रावित वृक्षों में लगे हुए फल भी विषाकते हैं हर एक मार उगती के किनारे जाने से लेकिन बाद में इसी जमुना में जब भगवान श्री कृष्ण जी छलांग लगा करके कालीनाग का मंथन कर रवणक द्वीप में भेज देते हैं बाद में वो घाट भी बंधनी हो जाता है हम लोग वृंदावन में कालीदय घाट जाते हैं तो उनको बंधन करते ऐसे ही महारानी केकई का जन्म से लेकर के अंत तक संपूर्ण जीवन पवित्र है पावन है लेकिन एक घाट आता है जब थोड़ा सा अभिमान रूपी कालीनागर उठाता है और उसी पल भरत जी कन्हया का रूप धारण कर उनके जीवन में कूंद पड़ते हैं और अभिमान रूपी काली नाग का दमन कर जब बाहर निकाल देते हैं तो पुनः भगवती के कई महाराणी जी बंदनीय और समर्चनी आदरणीय हो जाती हैं एक बात में सोचता रहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वारा कुछ के बारे में कुछ कहा कि नहीं देखो आप न्यूज पेपर पढ़ते हो ना तो न्यूज पेपर में जो तमाम पार्टियां होती चुनाव लड़ने वाली तो न्यूज पेपर में एक दूसरे की आलोचना आती रहती इस नेता ने उस पार्टी के बारे में कह दिया वो भी छप जाता है उस नेता ने इस पार्टी के बारे में कह दिया वो भी छप जाता है तो क्या इसके लिए संपादक को पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता वो तो सीधा कहता है वहां उन्होंने भाषण दिया जो बोला वो मैंने छाप दिया या इन्होंने जो भाषण दिया वो मैंने छाप दिया संपादक को तब पकड़ा जाता है यदि पेपर में कालम होता है संपादकीय यदि उस कालम में उसने कुछ लिखा हो उसका जिम्मेवार उस संपादक खुद होता है मैं तलाश करने लगा कि बाबा जी ने संपादकीय में केके बारे में कुछ कहा क्या तो घोषा मित्र जी कहते हैं काई कुमाती के कई केरी केई कुमती के कई केरी परी जा सो फल विपति घने परिजास फल विपत्ति घनेरी घनेरी परे इस पंक्ति में गोस्वामी जी कहते हैं कि केके -के की कुमति काई की तरह है अब मैं सोच लगा कि के -के की केके की मति के बारे में जानना है वैसे तो कुमती कह दिया लेकिन इसके बारे में जरा गहराई से देखना पड़ेगा तो पहले यह जानना पड़ेगा कि काई कैसी है तो मैं काई को एक डिब्बी में भर करके बी वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी में राम सन्मुख उपाध्याय जी है अभी भी बाटनी विभाग के अध्यक्ष वही हैं उनके पास में मैं गया उनसे मैंने पूछा कि आपका वनस्पति विभाग है तो काई के बारे में कोई भी जानकारी अच्छाई या बुराई की कुछ तो मुझे बताइए तो उन्होंने कहा स्वामी जी इसके संदर्भ में हमारे यहां पर अभी सर्वेक्षण पर्यवेक्षण हुआ नहीं है उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप राम तब् शर्मा जी ऐसी कुछ थे तो पटना में उनके पास में पटना यूनिवर्सिटी में उनके पास में भी सूचना दी गई उन्होंने सात दिन तक कोई जवाब नहीं दिया बोले हम अभी कुछ निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए और उसके बाद में काय लेकर के यहाँ का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां जब भेजी गई तो वहां राधेशम राधेशम जी थे और उनके पास में जब वो गई तो उन्हें बड़ी उत्सुकता से पहले से तो ये पूछा कि आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप कह रहे दिल्ली भी गए और आप पटना भी गए किस लिए तो मैंने कहा कि आप शायद उन संदर्भों को खुद महत्व तो नहीं देंगे इसलिए आपको बताने की औचित्य में समझता नहीं का नहीं? दास जी आप इतने प्रयत्नशील हैं तो कुछ ना कुछ तो औचित तो होगा तो मैंने कहा कि मैं रामचरित मानस का शोध कर रहा हूं पढ़ रहा हूं तो के -के की उपमा दी गई जो कुछ उसके बारे में हो मुझे बताने की कृपा करें तो बड़े खुश हुए बोले मैं वैसे इस तरफ प्रवृत्ति का हूं तो नहीं लेकिन आपके लिए मैं प्रयास करूंगा और मेरी उम्र भी तो उस समय बीस पच्चीस वर्ष की थी तो उन्होंने उसको रख लिया और आश्चर्य मानेंगे तीन दिन के बाद में ही उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी पत्र भेजा लिख करके जो पहुंचा मेरे पास में सात आठ दिन तक और उन्होंने लिखा काई में एक भी विकार नहीं है कोई गलती नहीं है इसमें तीन विशेषताएं काई में तीन विशेषताएं क्या है काई जिस सरोवर पर छाई हुई रहती है जिस सरोवर के पानी पर काई छाई हुई हो उसका पानी उधर रोगों को नष्ट करता है जिससे तालाब के ऊपर काई छाई हुई हो वो काई को जन्नत चिड़ी जैसा होता है छोटा छोटा उसको काई के समेत ऐसा भी देखा गया है बाद में मैंने प्रयोग किया है कि इसको यदि किसी को कैंसर है तो काई समेत पानी को ले लें थोड़ी काई हो और उसको उबाल दे आधा पानी रह जाए उसके बाद में छान करके प्रतिदिन चार चम्मच तीन टाइम आपको पिलाए उसको कैंसर रोग से निवृत्ति होती है काई में यह विशेषता है दूसरी विशेषता यह बताई कि काई जिस पानी के ऊपर छाई हुई रहती है वो पानी ठंडा रहता है उष्णता उसके अंदर नहीं ठंडी रहती तीसरी विशेषता उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि यदि सरोवर के तट से गुजरता हुआ व्यक्ति यदि थूक दे कूड़ा करकट फेंक दे तो काई अपने ऊपर थाम लेती है पर पानी के अंदर कूड़े करकट गंदगी को नहीं जाने देती और उधर रोग के उधर जो पेट के बिकार हैं उनको भी गर्म करके छान करके अगर आप आपकी तो पेट के अंदर के जो रोग हैं वो रोग नष्ट होती तो इसका सीधा सा मतलब है कि केके के का चरित्र काय की तरह है केके कहती है कि हे प्रभु श्री राम हे श्री सीताराम जी राम सीय जस सलल सुधासन आपकी जो कीर्ति है निर्मल अजस्र जल की तरह है दुनिया की जितनी भी कलंक हो जितनी भी बुराइयां हो वो मेरे ऊपर आ जाएं लेकिन हे श्री सीताराम जी आपका चरित्र युगों युगों तक लोक कल्याण कर करता रहे यही मेरी कामना है प्रभु श्री राम जी को जब रात्रि भर नींद नहीं आई तो वो सोचते हैं कि मेरा अवतार तो इसलिए हुआ था कि मैंने साचरों का वध करूं ऋष्मनियों का दर्शन करूं बेचारा केवट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है सबरी मैया मुझे ताक नहीं है जटायु जी बैठे हुए हैं सर्भंग ऋषि की स्थिति देखो अगस्त्री जी बैठे हुए हैं वाल्मीकि जी बात जो रहे हैं कि राम जी कब आएंगे राम जी ने सोचा मेरा वन मार्ग कैसे प्रसिद्ध होगा इसलिए राम जी ने रात्र में चिंतन किया कि मेरा बनमार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है तुम्हें याद आया बचपन में खेलते खेलते मेरी गेंद जब मैया केके की गोद में गई थी तो मैंने माँ के आंखों को बंद कर लिया था और फिर उन्होंने तभी आंखें खोली थी जब माँ ने यह वचन दे दिया था कि जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा तो प्रभु श्री राम जी ने कहा था दो वरदान आवश्यकता पड़ने पर मुझे दे देना कहा हम देगी आज प्रभु श्रीराम जी ने अपने सिर की संवेदना का बहाना बनाकर किसी दासी को मां के, के, के, के पास में भेजा कहा इसी वक्त जाकर के तुम मेरी मां केके से कहो कि रघुनंदन श्रीराम जी के भाल में दर्द है विशस्त्र वस्ता भरना केके सुनते ही वस्त्र के के केरना वस्त्रों को भी संभाले जो अपने केशों को ठीक कर रही थी उसी समय दौड़ी हुई थी जी को जमीन पर सोते हुए जब देखा तो केके -के आते ही ताँप पड़ी रो उठी अजी किसी ने वैद्य को क्यों नहीं बुलाया तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो कोई वैद्य को बुलाओ वैद्य को बुलाओ श्री राम जी ने मां केके के, -के, के हाथ तो जोड़े कहा कि मां किसी वैद्य की जरूरत नहीं है मेरे सिर का जो दर्द है इसे केवल तुम्हें ठीक कर सकती हो आपके अतिरिक्त तो कोई ठीक कर नहीं सकता उसी समय केके मां ने कहा कि रघुनंदन मुझे आदेश दो अगर आपकी सिर की वेदना को ठीक करने के लिए अगर मेरी शरीर की चमड़ी को भी पीसकर अगर तेल लगा करके तुम्हारी सिर की संवेदना ठीक होगी तो मैं उसको भी लगाने के लिए तैयार हूं श्री राम जी ने हाथ जोड़ लिए कहा कि मां यह तो मरना तो बहुत आसान चीज है जब कोई दुष्निवृत्ति पाना चाहता है तो यही कहता है कि हे ईश्वर तुम तो मुझे उठा लो लेकिन शायद मैं तो आपसे कुछ ऐसा मांगने वाला हूं जिसमें आपको मर करके जिंदा रहना है जिंदा रहकर के रोज रोज मरना है मां मुझे दो वरदान चाहिए कि रघुनंदन मेरा तो सर्वस्व आपका है बोलो मांगो ना तो श्री राम जी ने मां के हाथ में मां की गोद में अपने सुर को रख के कहा कि मां मुझे पहला वरदान ये चाहिए कि मेरे छोटे भैया भरत के लिए राजगद्दी पर आप अवशिक्त करवा दो जी एक क्षण के लिए बिलखी और कहा कि रघुनंदन दूसरा वरदान क्या है कहा दूसरा वरदान मां यह है कि आप कृपा करके मुझे चौदह वर्ष के लिए वन मार्ग का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करो चौदह वर्ष में बन जाना चाहता हूं मुझे वनवास चाहिए चौदह वर्ष अनग रामायण की कथा है प्रभु श्री राम जी तड़प उठे माता की चार भुजाएं प्रकट हुई दो भुजाओं से अम्बा केके को उठाया और एक हाथ से जल छुलेंगे केके को जब चेतना आई तो रोते हुए श्री राम जी से बोली के हे राम ऐसा आप क्यों करते हो जो तुमसे जितना स्नेह करता है आप उसी को दुख क्यों देते हो hey, राम तुम्हारे मंदिर में अरे माने गिराए जाते हैं hey, hey, राम देते हो जो तुमसे स्नेह करता है केकेजी, जी के उस निर्देश का पालन करने के लिए छुप करके अपने भवनों में आई है अब जो केकेजी कर रही हैं, इस लीला के अनुसार अब वो नाटक कर रही है आपने एक चीज देखी होगी रामलीला जब होती है तो सबसे पहले अब तत्काल का तो मालूम नहीं हम लोग जब रामलीला देखते थे तो सबसे पहले क्या होता कोई भी नाटक होता था तो सबसे पहले क्या होता था ध्यान आपको सबसे पहले प्रत्येक पाठ रंगमंच पर उपस्थित होते उसमें रावण भी है कुंभकर्ण भी है राम भी हैं लक्ष्मण जी सब राम की स्थिति करते हैं और स्थिति में यही कहते हैं कि हे प्रभु अब हम आपकी लीला कर रहे हैं जो पाठ जिसको दिया गया है वो पाठ कर रहे हैं इसमें कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना मथुरा के जो २४ लोग रामलीला करते हैं, श्रीमद वृंदावन धाम की जो रामलीला करते हैं बड़ी निष्ठा उनमें दिखलाई पड़ती है बचपन में सुदामा कुटी में मैं रहता था परम पूज्य संत श्री सुदामा दास जी रामलीला का दर्शन करते थे परम पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज तो उनको तो ब्रजवासी हैं अवधवासी हैं दोनों ही हो कितने ब्रजवासी उनके तिलक को धारण करके रामोपासक बन गए हमारे रासाचारी रामस्वरूप जी रामस्वरूप शर्मा जी कितने निष्ठा से प्रतिदिन सुंदर कांड का, का पाठ करते हैं तिलक रामानंदी का और जो भी राशिलाएं होती हैं सभी राशिलाओं में सबसे पहले क्या होता है मालूम कोई भी राशीला का अब करना सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ होता है उसके बाद कोई भी राशीला राशीला शुरू करती तो मैंने ये देखा कि जो ब्रजवासी चौवी लोग जो रामलीला करते हैं वो जैसे रावण कुंभकर्ण का लड़ाई होती है मंच पर तो हम छोटे थे शुदामुक्ति में थोड़ा सा अधिकार भी था तो मैं पर्दे के बीच में खड़ा हो जाता था पकड़ करके इधर देखता था कि स्वरूप श्रृंगार कैसे कर रहे हैं और फिर देखता था वो श्रृंगार कर क्या रहे हैं स्वरूप तो मैंने उसमें देखा कि जब रामलीला होती है कुंभकर्ण का वध होता है मेघनाथ का वध होता है रावण का वध होता है लीला होती है युद्ध होता है उसके बाद में बाद में उनका बध हो जाता है पर्दा गिर जाता है पर्दा गिरने के बाद में भी एक लीला होती है वो आप लोगों ने नहीं देखी होगी वो मैंने देखा कि लीला हो जाने के बाद में भी स्वरूप उठते नहीं है स्वरूप जो राम लक्ष्मण जानकी जी के स्वरूप होते हैं ना वो सिंहासन पर बैठे रहते पर्दा मैंने सोचा अब तो पर्दा गिर गया अभी भी ये मुकुट धारण किए हुए क्यों बैठे हुए उसके बाद में जो रावण बनते हैं बाहर जो कुंभकर्ण बनते हैं बाहर जो राक्षसों का रूप धारण करते हैं वो तो भगवान के भक्त है ना वो सब अंदर आकर के पर्दे के अंदर ठाकुर जी जो सिंह पर विराजमान होते हैं उनको साष्ट्रांग धनवत प्रणाम करते प्रभु जी हम आपकी लीला कर रहे थे हम राक्षस थोड़ी है हमें राक्षस नहीं हम तो आपके भक्त लीला बहुत उदात प्रेरणा है जो पर्दे के अंदर की बात है के, के भी राम जी की पर्दे के अंदर की लीला कर रही है इधर देवता में बड़ी खलबली मच गई कि यदि प्रभु श्री राम जी राजा तो फिर तो कहीं इस क्लब का उद्घाटन करेंगे फिर कहीं उस का उद्घाटन सरस्वती क्या क्या जी से प्रार्थना की आप कुछ काम संभालो पहले तो सरस्वती जी ने समझाने की चेष्टा की फिर उन्होंने करशल कवि मोरी आगे चल करके ठीक होगा ऐसा सोच करके नाम मंथरा मन्नमती चेरी के री केकेटारी ता गई गिरा मत तो वो मंत्रा दीख मंत्रा नगर वधावा अब आपको हम विस्तृत बात क्या बताएं आपको ये बताना चाहते हैं के के ने ज्यूही आकर के महारानी के समाचार दिया कि तुम्हें कुछ होश है पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानत हो बस ना हो हमारे बेटा तुम्हारा वो परदेश में बैठा हुआ है तुम इस ख्याल में डूबी हुई हो कि तो पति तुम्हारे बस में अरे तुम्हें पता नहीं है ये दशरथ जी कौशल्या जी राम जी ये तुम्हें ठग रहे एकदम तड़प उठी और इतनी गुस्से में आकर के बोली कि अवधन, अवजन बात कहस घर फोरी और तबधर जीव कड़ावा तो रही यदि आयंदा तू इस प्रकार की कोई घर में फूट डालने की बात की तो अरे मंत्रे तेरी जीव निकलवा लूंगी मैं मेरे घर में तू फूट डालने की बात करती उसके बाद में कहती यदि राम जो काली मांग तो चकपूतर आली। यदि ही राम में राम राजगद्दीप पर बैठने जा रहे हैं तो तुझे जो मांगना है तू मुझे मांग मैं तेरे कुबर को सोने से मढ़ा दूंगा पर डांट भी दिया बड़ी जोर से अब जो भी आगे की बात है एक बात बताएं शेख्रियर एक लेखक है लेखक हैं विदेश के उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि यदि रामायण के पात्रों में सबसे ज्यादा मुझे किसी ने प्रभावित किया तो वो है मंथा जी यदि मंथा जी मिल जाए तो उनके चरणों की धूल मैं अपने मस्तक पर लगाऊं फादर कामिल बुल्के ने भी उनका वर्णन किया है रामचरित में सबसे पहले अगर किसी ने पीएचडी की तो फादर कामिल बुल्के ईसाई थे वो ईसाइयत का प्रचार करने के लिए आए थे पर रामचरित मानस से जब पढ़ी तो रामचरित मानस में डूब गए फिर मानस के अलावा उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं भूल गए का प्रचार इसलिए और दूसरे नंबर की पीएचडी जो की थी रामचरित मानस पर वो श्री बिंदु जी महाराज ने की थी ये मानस सम्मेलनों की परंपरा बिंदु जी ने शुरू की करपात्री जी महाराज थोड़ा सा वो हारमोनियम बजाते थे खुद तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था सो एक जगह कहीं उनका सत्संग चल रहा था करपात्री जी महाराज चले गए और उसके बाद में बिंदु जी महाराज ने हारमोनियम फिर लिया था अलग अलग परंपराएं होती हैं एक व्यास परंपरा एक अलग अलग परंपरा होती है कथा की तो जो भी हो उस पर तो उन्होंने ये लिखा है कि मंत्रा का पात्र मुझे बड़ा प्रभावित करता है दशरथ जी का इतना सुगठित संघित परिवार और उस मंत्रा ने एक चौपाई में परिवार में दरार डाल दी कितनी गजब की थी उसने भी एक चीज में पीएचडी कर रखी थी सौत सब्जेक्ट पर सच बात है बहुत कथावाचक है ईमानदारी से बोलना एक शेख विद्वान है हमारे श्री बालकदास जी महाराज वाराणसी के बड़े उद्भुट विद्वान है आपकी कथाएं भी लगातार देश में होती रहती हैं बड़ी कृपा करके व्यास हैं, हैं अपना समय लेकर के बहुत व्यास हैं और भी हमारे सभी विद्वान हमारे शास्त्री जी के सोदा जी बैठे हुए हैं तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यास हो क्या महाराज सौ सो सोतों की कथा मालूम हमको भी नहीं मालूम मुश्किल से अगर खोज करेंगे तो सात आठ याद आ जाए तो आ जाए सौ सो सौतों की कथा याद नहीं है पर वो मंत्रा नौकरी का, का काम कर रही और उसने केकई महारानी को रात भर में सौ सो सौतों की कथा सुनाई और ऐसे नहीं रहस्य के साथ में कहस कथा से की और अंत में निष्कर्ष यही कि किसी भी शोत ने किसी का भला किया ही नहीं तो ये सोत तुम्हारा भला कैसे कथा की और विधि करोध क्या गजब का अध्ययन था बोलो पीएचडी का कदम था कि नहीं था हर एक के बाद में निष्कर्ष यही फिर भी बात बनी नहीं चौपाई ऐसी कही मंत्रा ने के केके -के जी बड़ा खुशी इस चौपाई को जरा गौर कीजिए अंत क्या कहा उसने कि भानु कमल कूले पोषण हारा बिनु जले जा रे करे भानु कमले कुल पोषन हा जल जा रे सोई सोइा भानु कुल कुले हा भानु कवल कुले पोषण हा जल जा रे कर सोइछा महाराणी केके ने एक बात मंत्रा जी से कही कार्य मंत्रा तू नहीं जानती क्या नहीं जानती मैं का राम मुझसे ज्यादा प्रेम करते भले ही उनकी कौसल्या माँ हो लेकिन मुँह परिकार ही सने हो वि श्री राम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं कौशल्या शिव से भी ज्यादा मंत्रा ने कहा कि कि कैसे आपने जाना कि वो आपसे ज़्यादा प्रेम प्रेम करती? प्रीति परीक्षा परीक्षा देखी। मैंने एक बार राम के प्रेम की करके देखा है मंत्रा मुस्कुरा उठी बस बस बन गया इसका मतलब इसको कभी संदेह हुआ होगा तभी तो परीक्षा लिया लिया ना बस यही सांस है थोड़ी सी सांस देखी घुसने को सच और उन्होंने कहा कि बड़ी सुंदर बात कही कि भानु कमल को और पोषण हारा और बिनु जले जारे करे सोई महारानी जी जो सूर्य कमल का पोषण करता है लोग सोते सूर्य के द्वारा कमल प्रस्तुत होते हैं कमल का मित्र है सूर्य लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं है कि सूर्य का लक्ष्य जिस सरोवर में कमल खिला हुआ है वो कमल को देखने के बहाने कमल को नहीं देखता वो तो सरोवर में जो लवालवा लब पानी भरा है उसको पीता है लोग सोचते हैं कमल को विकसित करना और सरोवर का पानी भी स्थित पर ध्यान नहीं देता सोते मेरे कमल को देखना है लेकिन वो सूर्य कमल को पोषित करने के बहाने बहाने धीरे धीरे करके सरोवर का पानी सूखता रहता है और एक दिन जब सरोवर का पूरा पानी सूख जाता है तब आपको मालूम है वही सूर्य जो कमल को विकसित करता है उसके साथ में क्या व्यवहार करता है कहा बिनु जले जा सरोवर में पानी के न रहने पर वही सूर्य उस कमल को जला करके खाक कर देता है ये राम लक्ष्मण ये महाराज दशरथ ये कौशल्या ये जो तुमसे बार बार बंदगी और जो प्रेम दिखाते हैं ना इसका मूल कारण है महारानी जी अयोध्या की राज सत्ता का अधिकार आपके हाथ में है क्योंकि आपके पिताजी ने वचन लिया है जिसे तुम चाहोगी राजा वो बनेगा और ये उसी पल की प्रतीक्षा में है यह तुमसे ठक्कर के राम को राज दिलवाएंगे और जिस दिन राज्य की सत्ता का हस्तांतरण राम के हाथ में हो जाएगा उसी दिन देखना इन लोगों का व्यवहार आपके साथ में पूरी तरह से बदल जाएगा और फिर आपकी यह स्थिति होगी अगर आप सेवा करोगे तो इस घर में रह पाओगे नथा तुम रह नहीं सकोगे और भरत बंदी ग्रह से ही है और राम लखन के ने शत्रुघ्न जी का नाम नहीं लिया उसने भरत का नाम लिया का। तुम्हारा जो बेटा भरत है ना जिससे तुम लाड़ प्यार करती हो उससे बंदी खाने में कैद करके डाल दिया जाएगा शत्रुघ्न की चिंता मत करना उसकी मां तो पहले से ही बड़ी समझदार है लखनऊ उसका बचा लेगा उसको उसको कुछ नहीं होगा तुम्हारा बेटा केवल जेल में जाएगा राम लखन के ने राम लखन की पांचों उंगलियां घी में इतना सुनते ही के, के अंबा फड़क उठी का जियत न करव सब शिव का मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए फिर मंत्रा ने सीधे से बताया तुम बड़ी भोली भाली हो तुम एक बात को भूल गई हो क्या बात का तुम्हारे पतिदेव ने तुम्हें वचन दिए आज वो वचन मांग दो वरदान भूपसन था मांगा हूँ आज जुड़ावा हूँ छाती तो के के बिचारी इतनी भोली वो ये भी नहीं जानती कि वरदान मांगू क्या तो उसने कहा दो वरदान मांगो सुत राज, ही राजु दे मन सबती हुलासू इस समय कौशल्या के आनंद का ठिकाना नहीं आपको पता क्या महाराज दशरथ जी आपको ठगते हैं पंद्रह दिन से अयोध्या की सजावट चल रही है आपको बताया गया भय पाखन समझ सजत समाज तुम पाई शुद्ध मोशन आज कौशल्यालकारियां रही कितनी बधाइयां दे रही इसी वक्त आप उनका बदला लो इन दो वरदानों में स्वत ही राज अपने बेटे के लिए राज्य मांगो और राम के लिए वनवास मांगो दे हो हु मनुस्पति हो ध्यान रखना इसमें मंत्रा जी ने यह कहीं नहीं कहा है कि चौदह वर्ष का वनवास मांगो ये चौदह वर्ष कहा से आ गए उसने तो सीधा कहा कि देव ले राज बनवाचो महाराज प्राचीन काल की एक परंपरा थी कि अगर माताओं को गुस्सा आए और नाराज हो तो पूरे घर के वाइब्रेशन बिगाड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था नहीं तो माताएं जब नाराज हों तो पूरे घर में पोछा अपने आप लग जाए इसलिए उसके लिए एक रूम अलग से बना दिया जाता था उसमें जाके तुम बैठ जाओ तो वो समझ लो तुम नाराज हो रो चाहे ना रो उस बस जैसे दिल्ली में है ना कोप भवन जंतर मंतर, जो भी वहां जाकर के बैठ जाए इसका मतलब ही राजा से ना खुश है ऐसे कोप भवन में महारानी के के जी पहुंचे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ये सोच रहे हैं कि मेरे रामराज्य के निर्णय से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी तो वो है माके कही राम की माके कही और वो केकेजी को सरप्राइज देना चाहते हैं कि ये समाचार केकेजी को तो मैं खुद सुनाऊंगा सबको सूचना मिली गई है दशरथ जी महाराज सांझ समय सानंद नृप गय के, -के दशरथ जी महाराज महारानी केके के मेलों में आए और भवन में उल्लास के अवसर पर अंधकार पसरा हुआ था देखते हैं आज यहां दीपावली जैसा उल्लास होना चाहिए था याधीरा क्यों पसरा है महाराणी केके ने अपने भवनों के दीपकों को बुझा दिया दीपक क्यों बुझा दिए मानो कि मां केके का अंतर्मन रो रहा है कि राम तुमने इतना कठिन पाठ दिया है कि मैं अपने आंखों के आंसू भी नहीं बहा सकती पर केके -के ने अपने भवनों के दीपकों को बुझा करके एक संदेश दिया एक भावना की अभिव्यक्ति की कि हे राजीवलोचन राम तुम मेरे प्राण हो लेकिन तुम्हारी जो कल की रात्रि होगी उसमें दीपक नहीं होंगे अंधियारा होगा तुम्हारी राजीवलोचन राम कल की रात्रि तुम्हारी अंधियारी होगी यदि हे राघव तुम्हारी रात्रि कल की अंधियारी होगी तो मैं आज ही अपने भवनों के दीपक बुझा करके अंधकार का वर्ण करती दशरद जी महाराज को पता लगा महाराजी को पवन में है जी महाराज वहां पर पूछे के के जी किस स्थिति में भूमि भूमि पटू मोटे पुरा भूमि शयन पटे पुरा भूमि कोप पर पर जमीन पर ही पड़ी हुई है मानो कि वो ये कह रही हैं राजीव लोचन राम तुम कल रात्र में पृथ्वी पर सोओगे सोपेटी की सेज नहीं होगी धरती पर सोगे हे रघनंदन यदि तुम कल धरती पर सोगे तुम्हें आज ही धरती पर सो जाती हो और भूमि सैन्य पट मोट पूरा शरीर पर मोटे मोटे को धान कर रखा है रोचन बनकर कल तुम्हारे आभूषणों को तो आऊंगी वस्त्र तुम्हारे कल उतारे जाएंगे तुम्हें आज ही अपने आभूषणों और वस्त्रों को उतार देती दशरथ जी महाराज महाराज के, के के पास आए के ही हे तुरशान परसत पान पतारही मानव सरोस भामिनी विषम भात निहारही दो बासना रसना रसन हठमरम ठाह ले तुलसी नपती भवि बस काम कौत इस प्रकार से दशरथ जी महाराज महाराणी केके के को बहुत समझाने की चेष्टा करती कहते भामिन भयु तोर मन भावा घर घर उत्सव बाज बधावा क्या हो गया तो मैंने तुम्हारा मन भवन कर दिया है चारों तरफ आनंद हो रहा है बधाइयां बज रही हैं घर घर उत्सव आज बधावा आज इस आनंद के पल में तुम ये कुवेश बना करके क्यों बैठी हुई हो? क्या हो गया है तुमको महाराणी केके ने अकड़ करके कहा बड़े दानी बनते हो और उसी समय दशरथ जी ने कहा कि मालूम है मैंने राम को राजगद्दी की की घोषणा कर दिए इस मांगलिक अवसर पर तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं तो के के ने कहा कि ले हु, ले हु, ले हु, कहो तुम कबहू ना दे ना ले हरदम कहते हैं कि बरदान ले लो बरदान ले लो लेकिन कबहू न दे न लेन ले कहू बरदान दुई क्यू पावत अरे और मैं क्या मांगू पहले के दिए हुए वरदान आपने आज तक नहीं दिए तो अब मैं और क्या मांगू आपसे दशरथ जी ने कहा के चार माक झूठे दोष जन देहू बिसर गए मुहे भोर स्वभाव कि तुम तो मुझसे ज्यादा मेरे बारे में जानती हो, मेरा भोला स्वभाव है मैं भूल गया हूंगा दो की जगह तुम चार वरदान मांग लो ना झूठे में हमें दोष मत दो क्योंकि हमारी परंपरा है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए हैं बरु बचन न जाए महाराणी केके ने कहा कि अब मैं आप पर विश्वास नहीं करती मंत्रा ने बड़ा गूढ़ कुटलमन गुरु पढ़ाई कोटि कुटलमन उसने कह दिया था भूपत राम सपत राम जी से इतना प्रेम करते हैं कि अगर तुमने वरदान पर ले लिया तो बदल भी सकते भूपति राम शपथ जब करें तब मांगी हो जा बचन नटर और कहते कहते जब उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानती आप राम जी का जब सौगंध लोगी तब मैं इतना सुनते ही दशरथ जी का हृदय धड़क उठा समझ गया कि लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है भामिन राम शपथ कर है। और राम जी ने राम की सौगंध ली दशरथ जी महाराज ने महारानी के कही ने? दो वरदान दशरथ से मांगने शुरू किए और पहले वरदान में क्या मांगा कि सुन हु प्राण पति भावत जी का देहू एक बरू भर तीका ने कहा कि आप भी मेरे पति जैसे आपके प्राणों के, के पति रघुनंदन श्री राम है आप मेरे प्राणों के पति हैं सोना हो प्राण पति भगवती दशरथ जी महाराज अब आखिर दूसर बरो सुन हु प्राण पति बिनती सुन हु प्राण पति बिनती मोरी, मोरी। दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़कर की मांगती हूं केकई ने फिर एक शब्द कहा है प्राणपति मानव कि इन दोनों संबोधनों से प्रतीत हो रहा है कि कई को अनुभूति है कि वरदान मेरे पति के लिए प्राणों को लेने वाले पर वो विवश है राम की लीला की एक पात्र उदास तापुब विशेष उदास चौधरी बरस राम बनो चौदह बरस राम भरबा तापसु बष ऋषि से उधार तापस बिशिष चौधरी बरस सोचे, सोचे, जैन सोचे। थोड़ी देर में उठे और दोनों हाथों से आंखों को बंद करके जमीन पर बैठे धोपते हुए केके के से कहते हैं केके क्या ये सच में वरदान तुली मारे क्या तुम तो मेरी बोके कई हो जो राम के बिना एक पल नहीं रह सकती है? नहीं नहीं तुम तो मेरी बोके कई तो हो ही नहीं सकती है मैं इतना इतना अल्पक भी नहीं हुआ कि मैंने जिसको जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम किया वो मेरे राम के विरोधी हो नहीं कहके मत करो आनंद का अवसर है ना दस जी के आंखों में आंसू छल चल छलाए तुम तो मेरे स्वभाव को जानती हो राम का व्योग मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे प्राण निकल जाएंगे इसलिए जो प्रयास यदि तुम प्रयास कर रही हो तो जल्दी से कहो कि मैं तुमसे हाँ से कर रही। पर केके तड़क उठी उठ करके खड़ी होगी का देन, देन पे का हो बड़े दानी बन रहे थे दान कहां अरु कृपनाई दो होए संग फुआला हसम ठटाए पुलाव गाला, ये दो काम एक साथ महाराज नहीं हो सकते कि आप गाल भी फुला करके बैठ जाओ रूट भी लो और ठहा करके हंसो भी है मांग चबेना क्या सोचा था मैं चवन चना चबेना मांगूंगी आपसे मैंने ये सोच करके आपसे वरदान मांगे हैं क्या आप उस रक्कुल की परंपरा के हैं जिसमें राजा हरिश्चंद शिव दधीच जैसे लोग हुए शिव दधीच हरिचंदन ऐसा सहे धर्म कोट कलेसा दान कहा वो अरु कृपनाई एक और दानी बनो दूसरी ओर कृपणता करो अपने कुल के कलंक बनना चाहते हैं आप रघुकुल की परंपरा रही है जो वचन दिया है वो लोग पीछे कभी नहीं हटे आप वही महाराज हैं इसलिए ध्यान कीजिए आपने ही कहा था ना कहो कि रंग रंकह करोण रेशू कहो की नपह निकास रेशू तो मैं भी तो वही कह रही हूं आपने कहा कि बताओ महारानी क्या कही कि किसने तुम्हारा अपमान किया है तुम मुझे बताओ मैं किस दरिद्र को मैं राजा बना दू तुम एक बार बोल करके देखो मैं किस राजा को रंक बना दूं मैंने वही मांगा है जो आपने कहा आप मेरे बेटे को रंक बनाने जा रहे थे ना तो मेरा बेटा जो रंक आप बनाने जा रहे थे ना आप उसे राजा बना दो और आपने कहा कि निपन का स्वदेशू आपके शब्द किस राजा को मैं देश से निकाल दू तो आप तो अपने बेटे राम को राजा बना चुके हो ना अगर ये वचन आपके शक्त हैं, तो दो निर्देश निकासा अपने बेटे के लिए दशरथ जी पास में आ गए कि मैं तुझसे बहुत सने करता हूं तुम जानती हो राम को सबको कहे राम सुठी साधु सारे लोग कहते हैं कि राम तो साधु है कहा वो तो मैं अच्छी तरह से जानती कि राम साधु तुम साधु से आने राम तो केवल साधु हैं, लेकिन तुम सयाने साधु इसलिए तो मैं कहती हूं कि साधु को राजा बनना चाहिए कि जंगल में भजन करना चाहिए यदि राम साधु हैं, तो बनवाच बनवास उनको, बन में जाकर के वो साधुता का पारायण करें वहां जाकर के भजन करें दशरथ जी महाराज सत्य के जीवन लय है मूरा दशरथ जी महाराज कहते हैं केके तुझे क्या हो कब ने अवसर का भयू गयू नारी विश्वास अरे के, के तू भरत की मां है मैंने यह सुना है कि बेटे के बारे में मां बेटे से बाप से ज्यादा जानती इसलिए उसे जननी कहा जाता है जो बेटे के दिल की बात को जाने और तुम मेरे बेटे भरत की मां है मैं भरत की मां नहीं हूं मैं भरत का पिता हूं लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि कई भरत के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं तेरी बात तुझसे ज्यादा तू तु लाख कोशिश कर ले मेरा बेटा भरत भूल करके भी पर नहीं बैठेगा तू लाख कोशिश कर ले। चहते न भरते भू पीते ही भोरे चहते नरत भूपत भो रे चहत न भरत भूपित भो रे विधिवश कुमती बस तोरे विधिवसूम बस तोरे सो सब मोरे पाप सो सब मोरे पाप पर नाम भैया कुठा रे जी बेरीबा भैया कुठा के के तो लाख कोशिश कर ले। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बेटा भरत भूल करके भी राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेगा नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय शुरू मैं तो केवल इसलिए राम को राजा बना रहा था कि मैं बड़े छोटे विचार करत रहूं थी। देखना मेरा बेटा भरत भूल करके भी राजगद्दी को स्वीकार नहीं करेगा अरे के केके मेरे जीवन की एक ही तमन्ना थी एक ही मेरा विचार था एक ही मेरा ख्वाब था एक ही मेरा ख्याल था एक ही मेरा विचार था एक ही मेरा संकल्प था और वो कल्पतरु पैदा हो चुका था उसमें फल लगने ही जा रहा था मोर मनोरथ सुरतरु फूला मेरे मनोरथ रूपी कल्पतरु में फूल लग चुके थे और फरते करनी जनु समूला। उस फलते हुए पेड़ को मानो कि तूने हतनी की तरह आकर के उजाड़ करके फेंक दिया तू लाख कोशिश कर के कई मेरे राम के की कीर्ति रूपी ध्वजा को कोई झुका नहीं सकता देख लेना अयोध्या के राजा तो राम ही होंगे और मैंने अपने बेटे भरत को जो संस्कार दिए हैं वो मैं जानता मुझे मालूम है कि मेरा बेटा भरत भैया के रहते हुए राजगद्दी पर बैठेगा ही नहीं ना भरत भूपते मोरे, और मैं ये भी जानता हूं खरे भाई सकल शिवका राम बड़ाई चारों भाई राम की सेवा करेंगे तीनों लोक में राम की कीर्ति पताका फैलाएगी केके को बहुत प्रकार से दशरथ जी ने समझाने की चेष्टा की यहीं तक नहीं जशरथ जी महाराज अपनी तलवार को खींच करके महारानी केके के घुटनों में झुक गए चरणों में बैठ गए और तलवार रख दी सामने कहा महारानी केके भारत सनातन धर्म की प्रत्येक नारी वर्ष में एक ऐसा व्रत करती है जिसे करवा चौथ कहते हैं और प्रत्येक नारी करवा चौथ को व्रत करती है भूखी रहती है प्यासी रहती है पानी भी नहीं पीती और उसके बाद वो चंद्रमा से एक ही आकांक्षा करती है अपने पति के लिए आयुष्य मांगती है जीवन मांगती है कि मेरा पति दीर्घायु, मेरे पति की यशस्वता अरे केके तूने भी कई बार करवा चौथ का व्रत किया है, यदि तू मेरे लिए जीवन नहीं दे सकती तो कम से कम केके -के, राम के बोग में तड़प करने के मरने वाली मौत मत दे तलवार ले ले तू इस तलवार से मेरा सिर काट ले पर दशरथ जी फपक करके रो उठे राम जन मारस मु राम के बियोग में तड़प करके मरने वाली मौत तू मुझे मत दे के, के पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा दशरथ जी ने यह भी कहा यदि तू चाहती कि तेरा बेटा राजा बने तो चलो मैं पहले वरदान में परिवर्तन कर लेता हूं नाहन राम राज के भूखे धर्म ध्री ने विषय मैं अब ही दूत को भेजता हूं प्रातः कालो होते ही दूत मैं भेज दूंगा और भरत आ जाएंगे यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा भरत राजगद्दी पर बैठे तो चलो मैं विचारों में परिवर्तित कर देता हूं अब तुम्हारा बेटा भरत ही राजा बनेगा लेकिन कैके एक प्रार्थना तू तो मेरी सुन ले कि राम के बनगमन वाले वरदान में तू तो परिवर्तन कर ले मैं सत्य कहती हूं कहता हूं कि मोरे राम भरत सत्य करी का अपने आराधु की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं राम में और भरत में मैंने कभी अंतर नहीं देखा दोनों आंखों की समान है मेरी दो आंखें हैं अब मैं भरत को ही पर केकई -के ने किसी भी प्रकार से अपनी जनता पर वो खड़ी रही कोई भी अंतर जब उसमें हुआ नहीं तब महाराज दशरथ जी ने अंत में यह कहा कि केके -के मैं जान गया कि सत्य की जीवन ली है मोरा तेरे रूप में, में मेरी साक्षात तो मौत है और वो प्राण लेकर के ही मानेगी इसलिए केके -के, अब तू अब मुख ओट करके बैठ जा अब मैं जब तक जिंदा रहूं अपने इस कालिमा पूर्ण चेहरे को मुझे दिखाना मत लेकिन केके -के एक बात तो सुन ले यदि तूने अपने वचनों में परिवर्तन नहीं किया तो कल दो काम होंगे राम सत्यव्रति है बन को चले जाएंगे और राम का एक कदम घर से बाहर निकलेगा मेरे प्राण निकल जाएंगे मैं राम के बिना नहीं रह सकता इसलिए तोर कलंक मोर पछता हूं मुयू न जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरे मरने के बाद में हजारों हजारों विद्वान और वक्ता मंच पर बैठ करके कहेंगे कई महान थी के कई महान थी के कई महान थी, के के महान थी। लेकिन इस धरती की आने वाली माताएं महिलाएं तुझे तो कभी क्षमा नहीं करेंगी कोई भी धरती की मां अपनी बेटी का नाम केके नहीं रखेगी मैं साफ देता हूं दूसरा तड़प उठेगा और उसके बाद में मरने के बाद में दो चीजें तेरे ऊपर जो कलंक लगेगा मुहय न मिटे मरने के बाद में जो मिटेगी किसी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकेगा। दशरथ जी नीचे पड़े हुए थे तड़प उठे क्योंकि वो उनके मित्र भी थे महाराज ने केके के से पूछा की महाराणी जी मैं पूछ सकता हूँ कि महाराज की जिम्मेवार कौन है केके ने फड़क करके कहा कि तुम मंत्री हो तो राज्य दरबार के लिए हो यह घर का मामला है तुम्हें कोई राइट नहीं है तुम उससे पूछ सको कि मेरे घर में शीघ्राम को करना चाहते। राम जी ने सुमंत्र जी का पिताजी की तरह आदर किया और जो इन्होंने सुना पिताजी ने बुलाया है उन्होंने जूते भी नहीं पहने खोले हुए मुकुट भी धारण ने किया चल दिया बाल्मीकि रामायण में पूरे एक स्वर्ग में इतना अद्भुत वर्णन है कि किस प्रकार से प्रजा उनको देख रही है कि मेरे राम पूछा क्या मुझसे अपराध हुआ है राव धीर गुन उदिया कछुपड़े अपराध हु महाराणी जी बताएंगे क्या हुआ है? केके ने सारी घटना क्या सुनाई आपके पिताश्री जी से कुछ लेना देना था दो वरदान उसमें मैंने दो वरदान मांग लिए ऐसे कौन सी दो वरदान मांगे हैं जिसमें बेटे भारत को राजगद्दी मांगी है अरे रघुनंदन तुम्हारे लिए चौदह वर्ष का बनवास श्री राम जी ने हाथ जोड़े कहा कि मां ऐसा नहीं लगता छोटी बात बड़े दुख पिता ही दुख भारी होत प्रतीत न इस सी बात पर पिताजी को इतना बड़ा बड़ा दुख लगता है अपराध अपराध नहीं जोग था, था। जनक बंधु उस बीच में प्रतीतारीथ जी ने एक करवट बदली और उसी समय सुमंत्र जी ने कहा कि राम जी आ गए हैं और जो ही राम जी का आगमन सुना दशरथ जी राम जी को अपनी गोद में बैठा करके बहुत रोते तड़पते भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शिव ऐसी कृपा करो कि आज का सूर्योदय ही ना। राम के मन में ऐसी मति, ऐसी विचारधारा दे दो कि बचन मोर तज रहे ग्रह परेहरशील शनि श्री राम जी को तो पता लग चुका था राम जी ने पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया कहा पिताजी आप चिंता नहीं करें ऐसा स्वसर्वण सौभाग्य से मिलता है कि माता पिता की आज्ञा का शोषण लोगों को मिले सौभाग्य की बात चार पदारते कर प्रिय पी तुम तो प्राण समझा चार पदार कर So sure. सोने जा प्रमो दे जा प्रमो चर जा श्री राम जी ने सोचा यदि मैं ज्यादा देर तक यहां रहूंगा तो पता नहीं पिता जी को और माता जी क्या जी ने पिता श्री को प्रणाम किया और कहा कि आप मेरी कोई चिंता नहीं जाऊंगा मुनिगन मिलन विशेष भगवान श्रीराम जी उसी वक्त वहां से चलिए और माता कौशल्या जी के भवन में और कौशल्या जी के भवन में आकर के भगवान श्री राम जी जब कौशल्या जी से मिले तो कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में रघुनंदन श्रीराम जी को हृदय से लगाते भाई बड़ी बारी जाए बल जो फल जो मन भाई मधुरक चुखाऊ अपने अंत से लगा करके कहते जो कुछ भी रघुनंदन खाना हो जरा खा लो आज तुमको देर हो गई है आप तो तुम्हारा राज्य तिलक है इतनी प्रसन्न मुद्रा में डूबी हुई मां को श्री राम जी सोचते कि मैं कैसे कह दू कि मेरा बनवास हो गया श्री राम जी ने कितने शब्द और सौम्य भाषा में बोला रघुकुल तिली दो हाँ हा। रघुकुल तिला मा तो पितु नाय मुदिति मा तो फते नाय मुदित मा तो फिर नायदित माते ना चरणों में प्रणाम किया और कहा मंगलकारी प्रभु जी ने कहा कि आप चिंता मत करो मेरी तो राजगद्दी हो गई कहा क्या राजगद्दी हो गई मुझे समझ में नहीं आया कहा माँ मैं रात को यही चिंता कर रहा था ना कि भाई तो चार हैं लेकिन मुझे ही अकेली राजगद्दी पर क्यों बैठाया जा रहा है मेरी माँ ने और पिताजी ने रात्र में बैठकर के एक निर्णय ले लिया और उन्होंने राज्य को दो भागों में बांट दिया है मैं बड़ा भाई हूं ना इसलिए बड़ा भाई होने के कारण बड़े राज्य को मुझे राजा बना दिया गया और दो भाग बना दिए राज्य के एक जनपद विभाग और एक वन विभाग जनपद विभाग का राजा भरत जी को बनाने का निर्णय लिया गया है और वन विभाग बड़ा है और काम भी बहुत है इसलिए तो पूज्य पिताशी ने पिता दीने मोहन निरा पिता दीने मोहन निरा जहाँ सब भां मोरे बड़का जहाँ सब भांति मोरे बड़का मा तुम मने आय सुबे मंगले काने में जाता मंगले काने में जाता यही माँ आप दुखी मत हूँ मुझे प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दो मैं जंगल खुदाऊ मेरे लिए शुभ काम है माँ आप अगर रोएंगी ना तो मुझे असगुण होगा इसलिए आप प्रसन्न चित हस्ते हंसते आशीर्वाद दे दो अपने लाल को कि मैं जंगल में विषम परिस्थितियों में भी, भी पूज्य पिता से आज्ञा का पालन कर सकूं इतना कह करके प्रभु श्री राम जी अपनी पूजनीय माता के श्री चरण में झुक गए माता तड़प उठी मैं किन शब्दों में कहूं बेटा एक बार के लिए माने तेज चमका और खा के पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे बन जाने का निर्णय किसने लिया यदि तुम्हारे बन जाने का निर्णय केवल पिताजी ने लिया है तो पिता दश्मनी माता जो के बल के आयता तू आय तो जैन जाहू जाने बड़े माजन जाओ जाने बड़े मा तो जो केवल पिता से किया गया है तुम्हें मां होने के नाते राघव तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम बन नहीं जाओगे क्योंकि पिता माता, मेरा गुना अधिकार है यह है ज्ञान एक पल के लिए जी ने अंदर में में जाकर सोचा जो विषम परिस्थितियों भी ज्ञान को डगमगाने न दे धीरज धर्म मित्र अरुणारी काल आप कौशल्या जी ने एक पल में अंदर सोचा राघव कहां से आ रहे राम जी से पूछा कहा है पिता श्री महाराणी के भवन अच्छा। में के, के, के सामने बात कही गई है ले माँ मा के सामने आदेश दिया गया है एकदम कौशल्या जी ने तत्काल डिसीजन बदल लिया जो पी तुम तू तु। जाना जो बहु तो काने सते तो काने सते समान तो सते कने समान तो सम वि साधु मना मनागी सुन अब कुछ भी माता को दी ये हो गई है कि मानो जैसे कोई हरणी अकेले जंगल में खड़ी हो और उसी समय सिंह की आवाज गिरदना सुनाई पड़े तो उसके सामने मौत दिखलाई पड़ती है ताली में जब मुझे बताने तो मानो की सिंहना धोरा हरणी फिपट जाती है लेकिन राम सामने खड़े हैं कुछ कर नहीं सकते और के के जी नयन सजल तन थरथर कापी माज खाये मीन जनुमा मनो की मछली जानते हो ना माजा? आपने देखा होगा जो लोग मछली पकड़ते हैं, वो एक एक लोहे में पतला लोहा होता है बंसी कहते हैं। और उसमें कुछ पदार्थ लगा देते हैं, या कोई कीड़े को लगा करके उसमें फेंक देते और वो पदार्थ जब खा लेती है और जो ही उसमें ऊपर से एक कुछ लगा रहता है कागज वो हिलता है मछुआरे को पता लग जाता है शिकार फस गया, एक देता है, और जीप उसकी फंस जाती, एक भी सदरी निकलता कौशल यही है, क्वेश्चन ले गति साफ सुंदर केरी जैसे कि आपने कभी छछुंदर को देखा होगा छछुंदर और चूहा देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं रात के अंधेरे में किसी सर्प ने छुंदर को खा लिया और छछुंदर के जो पांव के जो नाखून होते हैं वो उल्टे होते हैं। यदि वो सर्प छचुंदर को उगलता है तो उसकी आंखें निकल जाती हैं उसके साथ और यदि वो सर्प और सुंदर को खाता है तो उसका पेट विदीर्ण हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है कौशल्या यदि मैं राम को कह दू तुम बन चले जाओ तुम्हें बिना राम को निहारे कैसे जीवन धारण करूंगा और राखो सुतें करो अनुरोधू तो धर्म जाए और बंध विरोध धर्म चला जाएगा बंद विरोध होगा कौशल्या जी को विवेक तो था ही कौशल्या जी ने कहा के हे राम जहां राम तहां अवध निवास हुई तही दिवस जहां भानु प्रकाश हुई कोई बात नहीं पढ़ा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती लेकिन रोते रोते मां बेस होती ही बोली कि बेटा इस मां को भूल मत जाना याद रख मैं तुम्हारे बिना कैसे मैं देखू जीवंगी कैसे प्राण धारण करूंगी कौशल्या बिलक ही रही थी श्री किशोरी जी को पता लग गया श्री जानकी जी उसी समय वहीं पर और जो ही जानकी जी आई तो राम जी और कौशल्या जी का संवाद चल रहा है रामचरित मानस में ये एक पल के लिए सास और बहु का संवाद है आज की सास और बहुओं के लिए यह सुनना बहुत अनिवार्य है उसी समय बहू आ गई सीता जी गई सामने और सीता जी उस समय आकर के देख रही हैं पूर्ण कुछ भी बोला नहीं घूट निकाल लिया और टप टप करके अश्रु बिंदु नीचे को गिर कौशल्या जी ने देख लिया कि बहू सामने खड़ी है आंसू उसके गिर रहे हैं और उसी समय कौशल्या जी ने देखते ही समझ गई कि सीता चाहती क्या है और राम जी को देखकर के बोली कि मैं देख करके सीता को समझ गई हूं चरण मंजुलक बैठ नमित मुख शोचित सीता रूप राश पति प्रेम पुनीत दीन अशी से सासु मृदुबानी दीन आशीस सासु मृबान अतिशोभ मान रूप प्रेम पुणिता सीताजी तरफ उठी की प्राण प्राचीन काल की परंपरा थी इस सास के सामने बहु बोलती नहीं है सीता जी सोच रही पता नहीं अब क्या होने वाला है कीर्तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर्तव्य कछु जात न जाना पता नहीं प्रभु श्री राम जी मुझे साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे चारू चरण नख लेक धरणी नूपुर मुखर मधुर कविवरणी सास के सामने बहू ने एक भी शब्द नहीं कहा लेकिन धन है वो सास बहू की आंखों में आंसू को देखते ही बहू के अंतरकरण की भाषा को समझ गई और तत्काल सीता कौशल्या जी उठी और सीता जी के आंसू पहुंच करके गोद में बैठाया और हृदय से लगा लिया और रघुनंदन श्री राम जी से बोली कि मैं जान गई हूं कि सीता आपके साथ बन जाना चाहती है लेकिन मैं कैसे कह दू हे रघुनंदन मैं जानती हूं जो बात सीता जी की मां सुनैना जी ने नहीं कही थी वो बात कौशल्या जी राम जी से कह रही पलंग पीठ तज गोदि डोरा सिए न दीनेगे अवनी कठोरा सो सिए चलन चहत बन सा था आय कहो रघुनाथ जो सीता कभी भूमि पर चली नहीं पलंग पीट तज गोदोरा सीरा दशरथ जी महाराज जब बहु को विदा करके लाए थे ना तो मालूम है दशरथ जी ने सारी माताओं को एकत्र किया था पूरी रानी और बैठ करके सभी रानियों को बुला लिया कहा आओ बैठो बहुएं भी वहीं पर बैठे दशरथ जी महाराज बोले कि जनकपुर में बहुत स्वागत हुआ बहुत अच्छा स्वागत हुआ था। और इतना कहते-कहते बोले कि हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। पूछती क्या बात है बताओ कहते कहते दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए कहा जिस समय विदाई हो रही थी एक महीने तक हम रुके रहे हमसे रहा नहीं गया तब फिर मैंने कहा कि चलो अब कह दो कि हमें जाना भी है विदाई में जरा विलंब हुआ सुमंत जी से मैंने पूछा क्या बात है विलंब क्यों हुआ है तो सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए कि महाराज आपने कभी बेटी को विदा नहीं किया है आपको मालूम नहीं है कि बेटी की विदा कैसी होती इस समय दशरथ जी के भावना में जो कोहिरा मचा होगा जो लोग रो रहे होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते दशरथ जी ने कहा मैं उनका समझी समझी का तो मतलब यही होता है जो एक दूसरे के दुख में उसके पास खड़ा हो क्या वो रो रहे होंगे इतने बड़े ज्ञानी क्या महाराज पूछो मत क्या स्थिति होगी तत्काल सुमंत्र जी के साथ दशरथ जी वहां आ गए जहां बेटियों की विदाई हो थी चार फूल की खड़ी हुई है दशरथ जी महाराज रो रो करके एक एक बेटी को सीता जी को लेकर के गए और डोली में बैठाया और जी बेटी के को पहुंच रहे और दशरथ जी ने देखा कि फूल की डोली से एक प्यारा सा हाथ निकला और श्री किशोरी जी अपने पिताजी के आंखों को पहुंचाई पिताजी आप चिंता मत करना मैं ठीक रहूंगी मैं दूर से देखता रहा जनक जी ने चार बेटियों को डोलियों में बैठाया रोते रोते इतना बड़ा ज्ञानी राजा रो रहा था मुझसे रहा नहीं गया मैं जनक की ओर दौड़ा और जो ही जनक जी की ओर दौड़ा जनक जी ने मुझे देखा तो मुझे देखते ही वो मेरी ओर दौड़े और चरणों में गिरने लगे दुनिया का इतना बड़ा ज्ञानी राजा जो मेरा समझी बन गया था वो मेरे चरणों में गिरने लगा और रो करके ये कहा कि महाराज ये मेरी फूल जैसी बेटियां मैंने इनके फूल की तरह पाल पोष करके बड़ा किया है जाने अनजाने में अगर इनसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना ये बिना मूल्य की आपकी दासियां हैं बिना मूल्य की आपकी चेरिया हैं। इतना शब्द उनसे निकला मैंने उनके मुख पर हाथ रख दिया कि राजा जनक आप ये शब्द भूल करके मत कहना ये मेरी दासियां नहीं मेरे घर की चार राजरानियां हैं जनक जी जो सुख मुझे ईश्वर ने नहीं दिया हम चार पुत्रों के पिता तो बने लेकिन बेटी के लिए हम तड़पते रह गए वो सुख आपने मुझे दिया है अभी तक हमने पुत्रों की किलकारियां सुनी है अब इन चार बधूपियों की अपने घर आंगन में किलकारियां सुनी ली आपको हम धन्यवाद देते हैं उपकार तो आपने मुझ पर किया है हमने आपको क्या दिया हम तो सब लेकर के ही जा रहे हैं आपसे दे तो आप रहे दानी तो आप दान तो आप दे रहे हैं। हम तो गृहित आए हैं इसलिए यह शब्द मत बोलना, आपने परम आनंद दिया हम राजा जनक जी को एक वचन देकर के आए कि आपकी बेटियां जो सुख आपके घर में उन्हें नहीं मिला होगा वो मेरे घर में उनको मिलेगा मैके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले इसलिए मेरी इस वचन की लज्जा जो मैंने जनक जी को दिया है वो महारानी आप लोग रख सकती हैं। इन बेटियों को ऐसे रखना बधू लड़क नहीं अगर आप केवल बहू समझ लोगी। तब तो आप इनके ऊपर केवल आदेश ये करो वो करो ये करोगे लेकिन एक ध्यान रखना ये आपकी बहू ही नहीं है ये किसी परिवार की लड़कियां हैं बच्चियां हैं, छोटी लड़कनी छोटी बच्चियां है जाने अनजाने जाने पर इनसे गलती हो जाए तो आप अपनी बेटी को जैसे प्यार करते हो ध्यान रखना इनका बधू लड़कनी पर घर आई राखी नयन पुत्र की नई उसके बाद आप जानते हैं, मुख देखते हैं तो कौशल्या जी ने जब मुख देखा सीता जी का तो हड़बड़ा गई जी का मुख असल में बात मुख्य थी कि एक बार महारानी कौशल्या जी गुरुकुल में गई राम जी का जन्मदिन था चारों पुत्रों का था गई वहां पर और जब जाती थी तो जाते से ही अरंधती जी के श्री चरणों में नमन करती थी लोगों से पूछा माता अरुंधति जी कहा है गुरु माँ कहा है का वो पूजन में हमें अरधती जी उनके पूजन कक्ष में चली गई उनकी इष्ट देवी भगवती थी और वो भगवती का पूजन कर रही थी कौशल्या जी ने उनके पूजन कक्ष में जो देवी का चित्र देखा वो अद्भुत था चित्र में मानव की देवी प्रत्यक्ष हो रही थी पूजन के बाद में अरंधती जी जब उठी तो माता कौशल्या जी ने प्रणाम किया उनका आशीर्वाद ये कैसी पधारी हो क्या गुरु मां एक आ, एक चीज मैं आपसे बोले क्या कहा ये जो आपकी कुल देवी जी का चित्र है मन इतना मंत्र मुग्ध हो गया है क्या ये चित्र आप मुझे दे सकती हैं मैं अपने राजमहलों में पधरा करके इनकी पूजा करूंगी अरंदती जी ने कहा कि अरे देवी कौशल्या आपने जो मांगा है बड़ा असंभव है क्योंकि यह चित्र किसी चित्रकार का नहीं है यह तो मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने छह वर्ष की साधना में देवी का दर्शन किया है और फिर उन्होंने अपनी तुलिका से इस चित्र को उभारा है अब यह तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ही कृपा कर सकते है कि यह चित्र आपको दोबारा बनाए यह तो मेरे पूजन का अभिन्न है तब महाराणी कौशल्या जी ने उनसे आग्रह किया वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी महाराज ने फिर साधना कर देवी को साक्षात कर फिर उन्होंने एक चित्र बनाकर के कौशल्या जी को सौंपा है दशरथ जी कौशल्या जी एक साथ देवी का पूजन करते हैं महारानी कौशल्या जी ने जो ही भगवती सीता जी के मुखार बिंदु को देखा अवाक रह गई तत्काल चक्रवर्ती सम्राट को बुलाया कहा इधर आओ तुमने बहु का मुख देखा है कहा देखा है क्या हुआ था अंदर लगे पूजन कक्ष में का देवी जी का चित्र देखो देवी जी का चित्र देखा दशरथ जी कौशल्या जी समझ गए कि तो साक्षात यही देवी मेरी बहू बनकर के घर में आ गई जिसकी हम पूजा करते हैं कौशल्या जी इतने स्नेह से स्नेह से सीता जी को रखती है पांव पाहे बिछा देती है बड़ा सुंदर सिंहासन अपने हाथ से कौशल्या जी ने बनाया है उस पर सीता जी को बैठा देती है सीता जी कौशल्या जी थोड़ा सा विश्राम करने के लिए गई तो सीता जी को अपनी मां से एक शिक्षा में लेती सास ससुर गुरु सेवा करे हो तो सीता जी मां के चरण दबाने के लिए आगे बढ़ी कौशल्या जी के चरणों पर पांव रखने वाली थी कौशल्या जी उठ करके खड़ी हो गईं कहा कि नहीं नहीं बेटी तुम तो मेरे हृदय की हार हो उठाया और कहा आज मैंने सीता तुम्हारे लिए देखो झूला बनाया है और उठा करके गोद में ले गईं सीता जी को झूले पर बैठा दिया और खुद गीत गाते हुए सीता जी को झूला दिला रहे क्या मैंने लाला को तो झूला में झुलाया है पर अपनी लली को झूले में छोटी सी किशोरी नाम डोले छोटी सी किशोरी नाम डोले छोटी सी किशोरी अंगना में छोटी सी मोरे सीता जी।, जी को झूला जुला जलाती है और उसके बाद में कहा यहीं पर बैठना भी गई जाकर के अपने हाथ से बड़ी सुंदर खीर बनाई स्वर्ण के कटोरे में अपने हाथ से सीता जी को खीर खिलाती तो माँ मुझे अपनी मां से भी नहीं मिला, जितना आप मुझे दे रहे। तो सीता जी कहती है कौशल्या जी कहते हैं दीप बात नहीं टारण कहा मैंने कभी अपनी बेटी से दीप भी बुझाने के लिए नहीं कहा चहती बन सा था सुई चह बन सा था गुना था आय सुखे कौ रुण आय सु चंदी किरण रसी रस्सी की चकोरी चंदी Ravi rooke naaye na, shakay ke me jodi. Ravi rooke naaye na, shakay dekho. Ravi rooke naaye na, shakay ke me jodi. Ravi ro. रस रस के ये कैसे भूमि पर चलिए प्रभु श्री राम जी ने श्री मिथिलेश नंदि जानकी जी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया है उन्हें बताया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है श्री रामो विग्रहवान धर्म राम जी सबको धर्म का उपदेश देते हैं उन्होंने सबसे पहला उपदेश क्या दिया सीता जी को अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा बहु के लिए इससे बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं है कि सादर सास ससुर पद पूजा अपने सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं श्री राम जी धर्म की दीक्षा दी रहे श्री किशोरी जी ने उनकी पूरी बात को सुना सुनने के बाद में कहा कि प्रभु जी मैंने आपका उपदेश सुना है और मेरे माता पिता से भी मुझे धर्म का संस्कार लेकिन धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी अगर आप सुख पूर्वक कहीं जा रहे होते तो मैं अपने सुख के खातिर आपके साथ में जाने का आग्रह कदाप नहीं करती लेकिन मुझे मालूम है कि आप 14 वर्ष बन के लिए जा रहे हैं, और आप चलते चलते कंट का किरण जंगल में जब आप चलेंगे पाव में कितने कांटे चुप जाएंगे सूर्य की तप्त किरण आपके इस कोमला शरीर पर पड़ेंगी पत्नी तो होती इसलिए है कि विषम परस्थिति में पति का साथ दे इसलिए मैं यहां नहीं रह सकती जब आप धूप पर चलते चलते थक जाएंगे तो करे हो पाओ पखार बैठाही तो करे हो बाव मुदित मनमाई आपके चरणों को पखारूंगी आपके ऊपर अपने आंचल से हवा करूंगी मुझे सौभाग्य दीजिए मुझे अपने साथ में ले चलिए बहुत प्रकार से समझाया श्री किशोर जी ने यह भी कहा कि यदि आप मुझे ले चलते हैं तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं ले चलते कीर्तन और प्राण की केवल प्राणा अगर आप ले चलेंगे तो शरीर और प्राण दोनों जाएंगे और अगर आप नहीं ले चलते तो शरीर तो यही रह जाएगा प्राण से मैं आपके चरणों का अनुगमन करूंगी और इतना कहते कहते सीताजी प्रभु के चरणों में बैठ करके बिलख उठी तब राम जी ने उनको उठाया जिय बिनु नदी बिनु देना श्री राम जी ने उनको उठाया और उठा करके कहा जान गए कि हट रखे नहीं रखे प्राणा यदि मैंने हट किया और सीता को रखना चाहा तो निश्चित रूप से सीता के प्राण निकल जाएंगे लिए राम जी ने फिर एक पल भी विलंबनी किया सीता जी से कहा चलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ और प्रभु का आदेश पाते ही कौशल्या जी के चरणों में सीता जी ने प्रणाम करके कहा है कि मां मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली हूं आप मुझे पालने में झुलाती थी आपने मुझे अपने हाथों से खीर खिलाई जो सुख मेरी माँ ने मुझे नहीं दिया वो आपने मुझे दिया नयन स्नेह सल से प्रति लेकिन मेरा अभाग्य देखो मैं तो यही सोचती थी कि इस मैं खूब सेवा करूंगी लेकिन सेवा समय दैव बन दीना मोर मनोरथ सफल न की कौशल्या जी ने रोती सीता जी को अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिया अचले हो होए आही बात तुम्हारा जब लगी गंगे जमुने जलधारे सीता मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सौभाग्य अचल होकर जब तक गंगा और जमुना में पानी है तुम्हारे आंचल पर तुम्हारे सौभाग्य पर कोई फर्क ना आए। जब गंगा जबलक ग अभी इतनी बात हो ही रही थी तभी तक लक्ष्मण जी ने जी समाचार पाया व्यालुक व्याकुल बिलक बदन उठ जाए समाचार जब लक्ष्मण पाए और श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को जब देखा हाथ से हाथ मल रहे हैं आंखों से आंसू गिर रहे हैं चेहरा लाल हो गया है राम जी ने देखा राम बंद कर जोरे दे तो राम जी ने जो जोहे लक्ष्मण को देखा बिलक करके राम जी दौड़े और लक्ष्मण को हृदय से लगा करके रोने लगे इधर भरत लक्ष्मण रो रहे हैं राम जी ने रोते हुए लक्ष्मण के आंसू पहुंचे कहा कि भैया अब कुछ दिन के लिए हम अलग हो जाएंगे लक्ष्मी जी ने कहा भैया आपने कैसे कह दिया हम तो आपके बिना एक पल भी आपसे दूर नहीं हो सकते राम जी ने फिर उनको आदेश दिया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर के जीवन में कोई धर्म नहीं है भवन भरत रूप सूदन नाहीं राव बृद्धम दुखमन माही जा राजप्रिय प्रजाधुखारी स्वर्ण अवसर रक्षा अधिकारी बहुत प्रकार के उपदेश राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाने के लिए दिए पर लक्ष्मण जी ने रो करके भैया के, के चरणों को पकड़ लिया कहा कि भैया आप भूल गए आपने अभी कुछ ही दिन पहले ही परशुराम जी ने के सामने क्या कहा था कि लक्ष्मण दुदमुहा बालक है बर्रे बालक एक स्वभाव आपने कहा था ना आपका वो दुदमुहा बालक वाला शब्द जब आपने कहा था मैं रो उठा था त्सल से भर उठा था कि मैं भैया का बालक हूं इतने जल्दी में सयाना हो गया आपकी दृष्टि से और मैं भूमि नाग सिर धरा की धरणी क्या पृथ्वी पर रेंगने वाले छोटे छोटे सर्प क्या पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर सकते यह जो आपने उपदेश मुझे दिया है धर्म और नीति आपने धर्म बताया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर के पुत्र के लिए दुनिया में कोई धर्म नहीं है चार पदार्थ करतलता के प्रिय प्राण आपने धर्म का उपदेश दिया और आपने नीति बनाई बताई कि जान स्वराज प्रिय प्रिया सोने के अधिकारी लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया धर्म नीति उपदेशी कीरति सुगति भूते प्रिय धर्म का और नीति का उपदेश धर्म का उपदेश आप उसको दीजिए जो अपनी सुगति चाहता हो मोक्ष चाहता हो नीति का उपदेश आप उसको दीजिए जो कीर्ति चाहता हो दुनिया में लेकिन भैया ना तो मैं कीर्ति का भूखा हूं और ना मैं मोक्ष की कामना करता हूं मुझे तो केवल आपके चरणों का स्नेह चाहिए सनद चाहिए इन चरणों के अलावा मैं नहीं रह सकता और ये बात सत्य है कहा कि लक्ष्मण तुम जानते नहीं मां के ऊपर मां का अधिकार होता है बेटे के ऊपर जिस मां के आंचल के दूध को पीकर के तुम बड़े हुए हो और तुम कहते कि गुरुपित मात न जानो का तुम उस मां को इतनी जल्दी भूल सकते हो जिसके दूध को तुमने पिया है जिसके दूध को पीकर के तुम बड़े हुए हो लक्ष्मण जी ने रो करके कहा कि भैया मैं मां के दूध को पीकर के नहीं बड़ा हुआ तो क्या तुमने पिया कि मैं प्रभु से सु सूह प्रतिपाला मैं आपके सनेरूपी दूध को पी करके बड़ा हुआ इसलिए भैया मुझे मत छोड़ो मेरे ऊपर करुणा कर दो दया कर दो भिक्षुक की तरह रोते हुए भैया के चरणों में लक्ष्मण जी रो लेते ले। राम जी ने कुछ और उपाय सोचा कैसे मैं लक्ष्मण को सौंपी लक्ष्मण जी के बारे में लक्ष्मण तो के हैं ये। लेकिन ये जो भक्ति का अमृत है, है, है, तो है।, ये, ये है राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण एक बार विदा मातुसन आबू मांगी और चले हो ब नहीं बहुरे पग लागी इसमें उन्होंने दो क्रियाओं का संबोधन किया मांगी विदा मातुसन आबहु मांगी और विदा और मांगी एक में क्रियापद और एक वाच्य पद तो अलग अलग दो चीजों को उन्हें रखा एक में कहा विदा और मांगी विदा मांगी नहीं जाती ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि आज्ञा मांगी जाती है, कहते हैं आज्ञा मांग लो विदा के बारे में कहते हैं कि विदा ले आओ यही कहते हैं कि विदा ले ली विदा के बारे में कहते हैं विदा ले लो और आज्ञा मांग लो तो राम जी ने कहा कि विदा मात आवहु आवह मांगी विदा ले लेना ले तो छुपा हुआ शब्द है क्या शब्द कहते हैं कि विदा ले लेना उर्मिला से लोगों का भाव है संतों का अलग अलग भाव है मैथिली शरणगुप्त जी ने जो साकेत लिखा है साकेत को वो कहते हैं कि मैंने उर्मिला जी को ही मूल केंद्र में रख करके साकेत की रचना की है उनके भाव है कि विदा मातु वो विदा आप उर्मिला जी से ले लेना और मांगी माँ से विदा आज्ञा मांग लेना लक्ष्मण जी महाराज सीधे गए मां के आंगन में लक्ष्मण जी पहले भी आते थे सुमित्रा जी के आंगन में लेकिन लक्ष्मण जी जब भी सुमित्रा जी के पास आते थे अकेले कभी नहीं आते थे लक्ष्मण जी उत, राम जी साथ में होते थे पहले राम जी जब उस आंगन में जाते थे तो नीलमा से नील मणियां चमक उठती थीं और उसके बाद में जब पीछे से लक्ष्मण जी आते थे तो स्वर्ण रंग उसमें घुल जाता था सुमित्रा जी प्रसन्न हो जाती थी रघुनंदन राम और मेरा लाडला लक्ष्मण आ गया है लेकिन आज लक्ष्मण अकेले आए सुमित्रा जी के चरणों में रोते हुए जब गिर पड़े सुमित्रा जी को लक्ष्मण जी को एक बार डर लगा कि कहीं शनेह के कारण ये अनर्थ ना कर डाले लक्ष्मण जी ने राम के बनगमन की सारी घटना सुनाई कहा कि मां आज मुझे आज्ञा दे देना विलम्ब मत करना भैया बन को जा रहे हैं शुनते ही, सुनत किस -किस सुनते ही सुनत दशा रही मुख जिम दशा वर्ण की आप जरा देखोगे आलोचनात्मक दृष्टि से आलोचना मानी दोनों चीजें अच्छाइया और बुराइया लक्ष्मण जी से बड़ा कोई नहीं लक्ष्मण जी महाराज ने राजा जनक जी की आलोचना की समालोचना परशुराम जी की भी उन्होंने आलोचना की और उन्होंने दशरथ जी के बारे में भी कह दिया लखन कहे कछुवचन कठोरा भरत जी के लिए कह दिया सादर निधर खेता तेउ आज राज पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई राम जी के इष्टदेव शंकर जी के बारे में क्या दिया जो जो सत शंकर साई तदपि हतोराम दोहाई अजी दूसरों की बात छोड़ो लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी के लिए भी कुछ कह दिया सुंदरकांड में भीषण के परामर्श से राम जी दब जाप करने के लिए बैठे तो लक्ष्मण जी कहते हैं कायरमन कहू का एक अधारा देव देव आलसी पुकारा लक्ष्मण जी की गलती किसने निकाली लेकिन गुरु में ही वो सामर्थ होती है कि जो शिष्य के कान पकड़ इसलिए उनके गुरु सुमित्रा जी है सुमित्रा जी के पास में जीव ही लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी ने जो इन्होंने कहा कि भैया बन को जा रहे हैं तुम्हें सुमित्रा जी ने कहा कि यदि भैया राम बन को जा रहे हैं तो तुम यहां क्या कर रहे हो तुम यहां क्यों आए जो पैसी है, राम बने जा राम बने जा जो पेशी है राम बन जा जो फैसी है राम बन जा अब तुम्हारे काज कू ली अमर तुम्हारे काज कछू ाम जी बन को जा रहे हैं तो तुम यहां क्या कर रहे हो यहां क्यों आए तुम लक्ष्मण जी के कान को पकड़ लिया तुमने गलती की है यहां क्यों आए तुम अब लक्ष्मण जी समझ गए कि मैं पकड़ा गया हूं कौशल्या जी ने फटकारा कि लक्ष्मण तुम्हें बचपन से मैंने केवल एक ही शिक्षा दी और मौके पर तुम उसी में फैल हो गए वाल्मीकि रामायण में भगवती कौशल्या जी लक्ष्मण जी को एक ही बात बताती कि विद्धि विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटवीम विदि गा यथा सुखम हे लक्ष्मण यदि तुम राम के साथ में बन में जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना रामम दशरथम विद्धि राम में ही अपने पूज्य पिताश्री का दर्शन करना दशरथ उन्हीं में मानना रामम दशरथम विद्धि माम विदि जनकात्मजाम और सीता में ही मां को देखना माम विदि जनकात्मजाम अयोध्या मट भीम विद्धि उस जंगल को ही सौ अयोध्या के समान सुख समझ करके उसको मानना गच्छ तात्यधा में उसी अनुवाद पिता तुम्हारी मातु बै तुम्हारे पिताते तु तुम्हार रे मात तु बै दे बिकाराम सब माति बने बिकाराम तुम्हारे तुम्हारे पिता पिता पिता राम राम तुम्हारी तुम्हारी मैं नहीं नहीं है। दशरथ जी हैं, भगवान राम है। जिस वक्त प्रभु श्री राम ने यह कहा था कि मां से आज्ञा मांगला और लक्ष्मण तुमने गलती कर दी क्या वह जानकी जी नहीं थी लक्ष्मण जी ने रोते कहा रोते हुए कहा कि हाँ माँ सीता जी तो थी तुम्हें उन्हीं के चरणों में गिर जाना चाहिए था तुम यहां तक क्यों आए तुम फैल हो गए लक्ष्मण लक्ष्मण जी मां के चरणों में गिर करके रोने लगे मां तुम मेरी गुरु हो कौशल्या जी ने समझाया कि तुम्हरे ही भाग राम बन जाही दूसर अवध कारण अवध का छुना तुम्हरे भाग राम बन जा और दूसर का, तात काज का चुनाई दूसरा कोई कारण नहीं इसलिए ध्यान रखना तुम्हरे ही भाग रामा बन जाए दूसरा हेतु तांतक चुनाई तुम्हारे भाग्य से ही राम बन जा पुजारे क्योंकि यदि तुम अयोध्या में रहते तो यहां तो न जाने कितने सेवक परिचारक हैं जो उनकी सेवा करते अयोध्या में है तात लक्ष्मण तुम्हें अकेले प्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा और दूसरा कारण ये भी कहते हैं तुम्हारे हेतु रामा बन जाए तुम शेषनाग हो ना तुम्हारे सिर पर पृथ्वी है ना पृथ्वी के ऊपर जो दैत्य राक्षसों का जो भार है उसको हरण करके तुम्हारे सिर का भार हल्का करने जा रहे हैं तुम्हारी हेतु राम बन जा इसलिए तुम्हरी भाग रामा बन जाही दूसरे हेतु तांत कहीं इसलिए ध्यान रखना उर्मिला जी ने कानों से यह बात सब सुन ली मैथिली स्वर्ण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है कि जब उनको पता लगा सलोचना जी को कि मेरे जेठू जी राज्य सिंहासन पर बैठे बैठेंगे बड़ी आनंदमय हो गई आप जानते हैं ये उर्मिला जी वो है जिनको सीता जी ने अपनी गोद में खिलाया है बड़ी बहन छोटी बहन को गोद में लेती है अपने गोद में खिलाया है जो दो बहनें थीं मांडवी और सुध कीर्ति राजा जनक जी के जो दूसरे भाई राजा जनक जी का वास्तविक नाम था क्या था सीरत और दूसरे के जो भाई थे कुशक ध्वज की दो बेटियां हैं मांडवी और शुद्ध कीर्ति लेकिन जनक जी की जो अपनी बेटी है वो उर्मिला है एक साथ सोती हैं एक साथ खाती कि शोरी जी अपने हाथ से उर्मिला जी को खिलाती है इतना स्नेह उनका जब पता लगा कि जेठू जी राज सिंहासन पर बैठेंगे उर्मिला जी बड़ी सुंदर चित्रकार थी वो रात भर पतितों की सेवा में लगे हुए हैं और दर्शन करके फिर उस मुकुट का चित्र बनाती है और मुकुट के बीच में जो लाल मणि है लाल रंग की उसके लिए तुलिका डबो करके जो ही लाल मणि के लिए वो बिंदु पर अपनी तुलिका को रखते हैं वो गीली हो जाती है और वो लाल शाही उस चित्र को फाड़ते हुए बीच से निकल जाती है उसी समय उर्मिला जी के हाथ से तुलिका गिर जाती है सबसे पहले उर्मिला जी को आभास हो जाता है कि राज्य तिलक नहीं हो वो रोती है और उसी समय वो अंदर अंदर रोकर के ही पूरी संवाद जो मां और बेटे का है सुन लिया फिर उन्होंने सोचा कि जो पति अपनी मां से डर रहे हैं वो मुझसे कितना डरेंगे लेकिन मैं मैं पति की आकांक्षा में एक पल भी बाधा नहीं बन मैं जानती हूं कि मेरे पतिदेव भैया के बिना जिंदा नहीं रह सकते पत्नी तो वो है जो पत्नी को सुख पहुंचाए जैसे छत्राणिया छतरियों का तिलक करके कृपाण दे करके कहते हैं कि हंसते हंसते रणांगण में जाओ आज मैं परची मेरे पति मां से मिलने के बाद मेरे पास आएंगे और जब वो मेरे पास आएंगे ना तो वो डरेंगे कि मेरी पत्नी मुझे रोके नहीं माला में कोई फर्क नहीं ये होती है भारतवर्ष की पतिव्रता नारियां। श्री लखनलाल जी महाराज भैया के पास आए हैं फिर तीनों मिलकर के पिताश्री के पास पहुंचे पिताश्री के पास में पहुंचने के बाद में पिताजी को प्रणाम किया और जब जानकी जी को देखा दशर जी बहुत रो उठे बिलक उठे कहा कि मैं जनक को क्या शब्द दूंगा क्या उत्तर दूंगा उसी समय केके ने के के निर्देश पाते ही मंथाने ने मुनिपट भूषण भागने आनी आगे धर बोली मृदबानी का पिताजी तो तुमको जाने के लिए कहेंगे नहीं रघुनंदन तुम्हें जो करना है शीघ्र खा डालो श्री राम जी ने जितने भी दासी दास थे वो सब एकत्र हुए हुए हुए सब एकत्र हुए। और सबके सामने राम जी ने अपने सुनहरे केसरी बालों से घुंगाले बालों से जब दैदी चमकते हुए मुकुट को उतार करके रखा कितने दासी दास बेहोश होकर के पड़े, कितने लोग खम्भों से अपने मस्तक को पटकने लगे तड़प कौशल्याजी होकर के अपने दीवार से टिक राम जी ने बाजू बंद उतारे मखमल के कपड़ों को उतारा रिश्वनियों के बलकल वस्त्रों को राम जी ने धारण किया लक्ष्मण जी ने बलकल वस्त्रों को दान किया श्री किशोरी जी उन वस्त्रों को नहीं बदल पाए उन वस्त्रों को लेकर के वो राम जी के पास आए राम जी से बोलू प्रियतम इन वस्त्रों को मैं पहनना नहीं जानती मैं कैसे पहनू मुझे आता नहीं ऋषि पत्निया कैसे वस्त्र पहनती राम जी के आंखों से अस्त्र बिंदु ढल और माँ की ओर संकेत करती और कौसलहटी की उठी मैं ये वस्त्र नहीं बदल सकती अपने गुरु माँ के पास जाऊ अभी ये वस्त्र मैंने भी नहीं पहने अरंधती जी के पास जब वो वस्त्र लेकर के सीता जी पहुंची अरंधती जी की आंखें लाल हो यदि मैं चाहूँ तो तुझे श्राप दे सकती हो तुझे मालूम है ये रघुकुल कुल घराने की बहू है ये बलकल वस्त्रों को धारण करके जंगल को जाएगी तुझे ये लगता है ये तेरे आभूषण है तेरा राज्य है तो चल तू रखूषणों को कि मैं ऋषि पत्नी हूं मेरी तो ये इष्ट देवी है इसलिए आज इष्ट देवी का श्रृंगार मैं करूंगी और फिर अरंधती जी उनको एक बंद भवन में ले गई कमरे में अरुंधती जी ने दिव्य वस्त्राभूषण को धारण कराया श्रृंगार किया के राजकीयों को, को उतार दिया और सीता जी जी जी को लेकर जब आगे आई तो जी ने देखा, जी ने एक बार देख करके कहा कि अरमदती कितने दिनों की कि तुम्हारी बुराद थी कितने बार तुम तो उससे कहती थी कि राम का तो श्रृंगार मैंने बालपन में किया है पर एक बार मैं सीता का श्रृंगार करना चाहती हूँ ले भी है ना इसने तुम्हें सौभाग्य दिया श्रृंगार करने का लेकिन तुमने अधूरा श्रृंगार नहीं किया अधूरा श्रृंगार किया क्या तुम लोगों को यह बताना चाहती हो कि पत्नियों को कुल का श्रृंगार करना नहीं आता ऐसा लगता है तुमने पूरा श्रृंगार नहीं किया अर जी ने रोते हुए कहा प्रिय तुम आप सही कह रहे हैं मैंने पूरा श्रृंगार नहीं किया जब मैं इनका श्रृंगार कर रही थी उसी समय प्रकाश चमका और मेरी बड़ी दीदी प्रकट हो गई अनुसुया जी भवन में प्रकट हुए अनुसुईया जी ने मेरे हाथ को पकड़ करके आंखों में आंसू भर करके कहा बहन अरंधति अगर तू ही पूरा श्रृंगार कर लेगी तो जब मेरे आश्रम पर सीता आएगी तो मैं कैसे श्रृंगार करूंगी इसलिए तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो कि सीता की गुरु मां हो थोड़ा सौभाग्य मुझे भी दे दो बहन हुना इसलिए आधा श्रृंगार मैंने किया है पर आधा श्रृंगार अनुसिया जी करेंगे मेरी बड़ी बहन निकश द्वारा तीनों भाइयों ने माताओं को यथा योग्य प्रणाम किया है। और उसके बाद में रामजी चंदी दशरथ जी बेसुद होकर के गिर पड़े कौशल्या जी रोते रोते आगे आई राम लगन ये कठिन कान धीरे धीरे बन को जाना कठिन कान धीरे धीरे बन को जाना पागल से रोपी हुई कौशल्या हाथ में कुछ बना हुआ लाई धनुष बाण लेकर के आ गई रघुनंदन ठहरो थक जाए अगरे ता चलते थक जाए अगर को तो रखा हुआ कोई भी पिता अपनी पुत्री के विदाई पर जो अस्त्र शस्त्र देता है। देता है कि मेरी विपत्ति पढ़ने पर मेरी बेटी की रक्षा करना हे रघुनंदन इन धनुषवाणों को आप अपने साथ रखो रख लो इन तीरे कमानों को मेरे रघु फुल के उजयर रख लो इन तीर कमानों को मेरे रघु फुल के उजय दिन में हो छके सूर्य देव रजनी में हो चंदा तारे दिन में हो र चत सूर्य देव रजनी में हो चंदा तारे फिर लौट शीघ्र आना तारनी को के मत तरह कंद मूले मन में न किसी का सीका खाना हो प्रमोदित कंद मूले मन में का सीका पहला पहले दिलक्ष मने शीता को पीछे मेरे सोते तुम्हें खाना पहले मन सीता को पीछे मेरे प्रिय तुम खाना मैं कैसे धीरज रखोगी निर् मुझे ये समझाना जननी पर मिलाने हूँ जो संग मरे गोबर चल पाई अशुओं से भरा अभिषेक तुम्हें पगे पग परिहोवे हो गए अशुओं से भरा गई पादे पादे पादे हो। को चलना पड़ा। उनके गए गए हैं और और थोड़े ही दूर पर प्रभु ने किया और देव कछु लोग श्रम बस सोई। जो आए हुए लोग थे सभी थके हुए थे वो थोड़े थकने के कारण सो गए और कछुक देव माया मती गोई और कुछ देवताओं की माया थी कि वो भी चाहते थे कि राम का वन प्रशस्त हो और ये रहेंगे तो बाधा होगी इसलिए वो जब रात में सो गए उसी समय राम जी ने सुमंत्र को जगाया और सुमंत्र को जगा करके कहा कि खोज मार रथहा होता, होता था आन उपाय बने नहीं पाता श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी ने देखा अब पता लगा कि मेरी ने क्यों कहा था कि सोना मत अगर कहीं मैं सो रहा होता तो भैया मुझे भी यहीं पर छोड़ करके चले जाते अब तो दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो सोने नहीं है में बैठ करके सुमंत जी महाराज लेकर के गए श्रृंगवेरपुर में निषाद जी ने अद्भुत उनका स्वागत किया है हम सेवक परिवार समेता नाथन न सक्षव आयस देता मैंने बताया था कि आपको वो बाल सिखा थे श्रृंगवेरपुर इसका इसलिए नाम था कि अवधवंशी जितने भी राजकुमार जब बड़े होते थे तो उन्हें आखेट विद्या यहीं के निषाद लोग सिखाते थे और उनके द्वारा जिन मृगों का आखेट किया जाता था उनके सींगों की बाड़ी वहाँ पर बनाई गई थी इसलिए उसका नाम था श्रृंगविपुर और इसलिए वहाँ पर राम जी ने जब निषाद जी ने कहा कि आप मेरे भवनों में चले अंदर हम आपको निवास देंगे तो उनका पिता वचन मैं नगर न पिता पिताजी की आज्ञा के कारण मैं बन में ही रहूंगा और वहीं पर फिर पात्र के नीचे पर्णसैया बछाई गई है वहाँ पर राम जी जानकी जी विश्राम करते हैं रात्रि को लक्ष्मण जी महाराज जागरण लगे बैठे सुमंत्र जी रोए हैं और उनको रोते हुए देख करके लक्ष्मण जी ने पास में बुलाया कहा तुम रो क्यों रहे हो कहा देखो ना के नंदन मंदमतीन जही रघुनंदन जानकुखीन इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने कहा काउ न को सुख दुख करदाता यहाँ पर जो उपदेश है वो लक्ष्मण गीता है पर यहाँ विस्तृत तो उसका संवाद संभव नहीं है थोड़े से कथा के समय में अभी अमेरिका के रॉचेस्टर में वहाँ बहुत ही अच्छे भक्त हैं मतलब पूज्य मुरारी बापू जी के शिष्य हैं और डॉक्टर अशोक शाहे और लक्ष्मी राव जी आदि तो उन्होंने कहा कि इसी उपदेश पर तो अरण कांड में इसी उपदेश पर ही सात दिन तक प्रवचन चला था तो जो उपदेश वहाँ पर दिया है उन्होंने पूछा है उन्होंने बताया कि महाराज ये राम साधारण नहीं है उपदेश दिया है उन्होंने कहा कि सखा समझ अस प्रहर मोहू शे रघुबीर चरणरत हो दूसरे दिन सुबह राम जी जागे सब कुछ तैयारी हुई और उसके बाद में जब राम जी ने तुरंत राम बट छीर मंगावा एक को आदेश दिया ने निषात को कि जाओ बट वृक्ष का चीर लेकर के आओ और राम जी उसी समय अपनी जटाओं में बटमानी समझ रहे ना बरगद का दूध जो होता है ना अगर बालों में लगा दो तो बाल चिपक जाते हैं ये जो हमारे दीर्घ तपस्या संत महा महात्मा लोग हैं आपने देखा होगा उनके सिरों में जटाएं होती हैं तो जटाएं कैसे बनती हैं ये बट वृक्ष का दूध लगाते हैं या वर्षम लगाते हैं तो उसके कारण उनकी जटाएं बड़ी साफ और शुद्ध रहती है उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं होता का कहा पर शैंपू पर लाएंगे रे आए परस राम सुमंत्र पठाए रामायण में है क्या वेद की कथा है ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या सुमित्रोपाशनपासनात्मिका क्रिया शक्तिष्ठ के कई वेदो दसवंत रूपा दशरथ जी महाराज मूर्तिमान वेद वेद की तीन शाखाए तीनों माताएं और वेदों में होता क्या है मंत्र होते सुमंत्र तो सुमंत्री क्या है वेदों की सुंदर मंत्र लेकिन अब यहां से जो लीला है वो प्रेम की लीला होनी है चित्रकूट राम जी का सुख विहार स्थली है जैसे श्रीमद वृंदावन धाम में प्रेम है और जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता और जहां नेम होता है वो प्रेम नहीं इसलिए अब प्रेम है तो यहां नेम कैसे चलेगा इसलिए बेच के मंत्रों को भिजा कर दिया और उसके बाद में गंगा तक पर आए हैं राम भक्ति जहां सुरसरी धारा गंगा जी की धारा क्या है ये भक्त की धारा है तो मांगी नाव मांगी नाव न ना केवट आना मागी नाव न ना केवट आना काुम्हार जा। तुम्हारे मरम में जाना काुम्हार रे मरम में जा मागी नाव न ना केवट आना संत लोग जब इस प्रसंग में डूबते हैं तो भक्ति रस का आनंद लेते हैं संतों ने बड़े भिन्न भिन्न अर्थ इसके किए वैसे आपको देखें वाल्मीकि रामायण में केवट यहां पर है नहीं आनंद रामायण में केवट है अध्यात्म रामायण लेकिन वो केवट किस जगह पर है जब अहिल्या का उद्धार कर प्रभु श्री राम जी जनकपुर के लिए जब जाते हैं तब गंगा जी पढ़ते हुए वहां केवट धूरी भूरी प्रभाव वहां है इससे जुलती चौपाई है और अपने कंधों पर बैठा करके वो गंगा जी को पार करते हैं पर यहां बहुत लालितमय प्रसंग है कि मांगी ना, ना केवट आना ने अलग अलग इस चौपाई के अर्थ हैं जो ना है ना वो बीच में रखा हुआ है मांगी नाव और फिर बीच में ना आना ना केवट आना मांगी नाव बराबर मात्राएं है वट आना बराबर मात्रा है बीचों बीच में ना रखा हुआ है तो उसके अर्थ बहुत है एक बार जरा मांगी नाव के बाद कोमा लगा दो तो मांगी नाव और ना उधर हो गया न केवट आना हमारे छात्र भी जो है ना बड़े स्प्रबुद्ध है अपनी प्रवचन कर रहे हैं देखो इधर से अच्छा देखो आप बच्चों को तो देखते हो लेकिन आप अपने बच्चों को चार घंटे ऐसे बैठा सकते हो कितने तटस्थ भाव से बच्चे पूरे चार घंटे राम कथा सुनते हैं श्री राम मंदिर वाराणसी और वेदांत आश्रम के छात्र हैं बता दो एक बार ताली आप तो हम चौपाई बोल रहे थे अभी एक बच्चे ने उत्तर दिया तो मांगी नाव न ना केवट अना केवट नहीं आया ना केवट आना नहीं आया वो तो ठीक है बोला क्या कहे तुम्हारे मरम में जाना दूसरे संत ने कहा नहीं कोमा बाद में लगाओ तो बाद में जब लगाया तो क्या हो गया बोले मांगी ना वो ना राम जी ने नाव मांगी ही नहीं बोले क्यों नहीं मांगी आ, दाता गाएंगे नहीं मैं आता भी नहीं पूरा भजन मैं तो एक लाइन बता रहा हूं दाता हैिकारी सारी दुनिया भिकारी सारी दुनिया दाता है दाता एक राम जी तो देने ही देना जानते हैं उन्होंने मांगा कभी है नहीं अब मानव लीला में धरती पर अवतरित होकर आए आज पहली बार उनके सामने ये आ पड़ा है कि आज उन्हें मांगने की स्थिति लग रही है अब मांगने की आदत तो है नहीं सोराम जी मांगे ही नहीं खड़े खड़े देख रहे ताक रहे तो लिखा तो है मांगत नाव करार हो ठाड़े करार पर खड़े होकर मांग रहे चलो तो मांगी नाव ना राम जी ने नाव नहीं मांगी हाँ ब्रजवासियों का दर्शन सबका दर्शन भी जीवन में सौभाग्य देने वाला है आप इस समय चारों तरफ वेदों से और रामायण से घिरे हुए कितना सौभाग्य आपका बोलो ये, ये ब्राह्मणों के मुखार से वेद गूंजते हैं और रामायण उनके सामने रखी हुई तो मैं आपको यह बता रहा था कि मांगी नाव न ना केवट आना कहे तुम्हारा मरम में जाना so, एक जगह एक ज्योतिषी जी गए अब वो पढ़े लिखे कुछ नहीं काशी में कभी कभी ऐसे भी जाते हैं बस चटखारे मारते रहते हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं आ गए, और कहेंगे हम तो काशी से पढ़ के आए so, एक ज्योतिषी जी आए और एक सिटी में जाकर के बड़ा बोर्ड लगा दिया काशी के प्रकांड पंडित अब क्या नाम था वो मुझे मालूम नहीं सो so, कोई एक सज्जन आए बोले महाराज मेरे घर कुछ बाल बच्चा होने वाला है कुछ बताओ क्या होगा बेटा की बेटी का नोट करो तो नोट करवा दिया का पुत्री ना पुत्र का, का भी है? अभी तो मैंने तुम्हें जन्मपत्र दिए जब जरूरत पड़े तब आ जाना फिर बताएंगे ले जाओ अब दूसरे सज्जन हो गए महाराज मेरे घर में बाल बहु है कुछ बच्चा होना है बताइए पुत्र होगा कि पुत्री नोट करो पुत्री ना पुत्र अर्थ का अर्थ तुम तो बाद में बता दो तीसरे सज्जन और आ गए उन्होंने भी पूछा तो उनको भी लिखा दिया पुत्री ना पुत्र बोले अर्थ का अर्थ तुम बाद में बताओ अब महाराज वो पहले वाले सज्जन आए कहा महाराज अर्थ तो बता दो बोले हुआ क्या बोले महाराज पुत्री हुई पुत्र नहीं हुआ तो बोले वही तो मैंने कहा था पुत्री ना पुत्री ही होगी पुत्र नहीं होगा यही तो कहा था मैंने अब वो दूसरे वाले सज्जन आए बोले महाराज अर्थ कहा हुआ क्या बोले महाराज पुत्र हुआ बोले वही तो मैंने कहा था पुत्री ना पुत्र हो हो नहीं होगी पुत्र होगा तीसरे लटका अरे बोले बोले कुछ होता तब तो बताते। तो बताते तू पहले पढ़ तो मैंने लिखा क्या है यही तो लिखवाया पुत्री ना पुत्र ना पुत्री होगी ना पुत्र होगा साफ साफ तो लिखा है तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं क्या करूमागी ना और नहटिहाना और तुम्हारे मरम में जाना अजी देखो आप किसी दुकान पर जाओ और दुकान पर जाकर के कोई वस्तु मांगो देने वाला वस्तु तो ना दे उल्टे कहने लग जाए कि हम आपको अच्छी तरह से जानते बोलो क्या होगा झगड़ा हो जाएगा कि नहीं केवट से सीधे सादे राम जी कह रहे हैं भैया केवट नौका लिया और वो के कह रहा हम आपको अच्छी तरह से जानते लक्ष्मण जी बगल में खड़े अब जरा यह भी एक चिंतनी श्रीराम जी के बारे में भगवत गीता रामायण और वेद कहते हैं कह में जो में मंत्र है, क्या तात्पर्य है? अब इसमें कहते हैं भगवान के एक हजार सिर हैं अब जिसके एक हजार सिर होंगे तो उसकी आंखें कितनी होगी बोलो दो होंगी तो ना हाथ कितने होंगे कम से कम दो हजार होंगे तो मरम नहीं जान पाए बोले अयोध्या तो पा वो तो राम के मर्म को जानते ही होंगे तत्वता तो होंगे ही का नहीं राम जी का जब, जब जन्म हुआ ना तो महासिदिवासी कर दिवसभा उमरम न जाने कोई रथ समेत रवि अभिलाषा थी किराम जी मुझसे पहले मिलेंगे मुझसे पहले मिलेंगे मुझसे पहले मिलेंगे लेकिन आमे अमित रूपे थे ही काला और जथा जोगे मिले सब ही कृपाला उमा मरमे काबू न जाना राम जी किस प्रकार से सबकी मनो मनोविलासित अभिपाओं को पूर्ण करते किसी को पता लेगा अच्छा कोई मर्म नहीं जान पाए बोले और वो लक्ष्मण जी जी हरपलन के साथ में में रहते का वो भी नहीं जान पाए एक मर्म ऐसा था कि प्रभु ने कि नास्का का का करने के बाद का करने के बाद में खरदूषण से कहा तुम पावक महु करो नि जौलग करो निशा चरणास तो प्रभु तो लक्ष्य मन मरम न जाना और जो खचू चरित रचा भगवान लक्ष्मण जी भी उनके मरम को नहीं जान पाए और केवट कहता केवट कहे मरम यह मरम नहीं जान पाए तो शंकर जी से कहा एक बात कहू बोले हाँ बताओ आप तो जरूर जानते हो आपने तो पूरी रामायण गाई अब हमारे बारे में हम क्या बताएं बाल्मीकि जी से पूछो वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं राम जी जब उनके पास पहुंचे का जग पे खन तुम देखने हारे जग पे देख हिधि हरी शंभु नचा नचावने हारे जग पे देख नहीं ते उन जा नहीं मरम तुम्हारा तो और तुम्हें ही पों जाने निहारा ते उन जा नहीं मरम तुम्हारा विष्णु को भी नचाने वाले आप है। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को भली नहीं जानते तो इसमें कहतो दिया जी जी ने अब मैं क्या मैं क्या बताऊं कि कि कि मरम मरम जानता हूं कि नहीं जानता हूं नहीं नहीं इसका मतलब सीधा सा है कि भी मरम नहीं जानते लेकिन में जाना मूर्ख आदमी है तो नारदी के प्रकरण में बड़ी अच्छी बात शंकर जी ने कही ज्ञानी मूर्ख न कुे यही जैसे ऐसा नहीं हो सकता तो होता तो है प्रैक्टिकल में समझे उसके बाद में क्या किया भगवान विश्वनाथ जी भगवती पार्वती जी को एक नदी के तट पर ले गए और एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए उधर एक केवट था और नौका में बैठा हुआ था का यहां क्या है बोले अब देखो यहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है थोड़ी देर बाद में पास के गांव से पंडित जी हाथ में बेद ग्रंथ लेकर के आए खड़े हो गए केवट पल्ली पार ले बोले जरूर हम तो ऐसी सेवा में खड़े हुए पंडित जी आइए बराजी अब पंडित जी नौका में बैठ गए और केवट ने नौका चलानी शुरू कर दी पंडित जी का स्वभाव था बोलना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया केवट भैया एक बात पूछू बोले हाँ पूछो एक बात बताओ आपने कभी तीर्थ यात्रा की चार आना जिंदगी तुम्हारी बेकार अगर तीर्थयात्रा नहीं हो अच्छा एक बात बताओ तुमने कभी गौदान किया मेरे तो जैसे तैसे तो घर परिवार चलता है कहाँ गौदान किया ऐसा भी सब सोलह आना जिंदगी में आठ आना जिंदगी तुम्हारी बेकार थोड़े और बड़े मजेदार आई वहां पर पहुंचे पंडित जी ने तीसरा प्रश्न किया एक बात बताओ तुमने कभी सत्यनारायण की कथा कराई कहाराज ब्रम्हना तो जीवन की यही है कराना तो चाहता हूं पर दुर्भाग्य है कि मुझे मौके ही नहीं मिलता पैसे भी नहीं जुड़ते मैंने वो भी नहीं कराई कहा सोलह ना जिंदगी में तुम्हारी बारह जिंदगी बिखर थोड़ी देर में एक भंवर आई तूफान आया और भयानक नदी के बीच में वो भंवर आती ना वो दिखाई पड़ी के बट घबराया कहा पंडित जी एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे कहा पूछो पंडित जी आपको तैरना आता है कि नहीं का बेटा मुझे तैरना तो नहीं आता क्या तुम तो मेरी तू बारा जिंदगी बेकार बेकारती आप और उसके बाद में महाराज भयानक तूफान और उसी भंवर में नौका गई गन्न मन नौका उल्टी हो गई एक तरफ पंडित जी बह रहे थे एक तरफ वेद बह रहे थे राम राम दौड़ा और एक तरफ से तैर करके पंडित जी को पकड़ा, और एक तरफ सारे मेरे वेद ग्रंथ उन वेद ग्रंथ को उठाया और तैरते हुए बीच में चला रहा है अब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा इधर देखो क्या हो रहा है कौन किसको पार कर रहा है और तरने वो मुनि घरणी हो जाए वो पत्थर भी मुनि हो गया किसी ऋषि की पत्नी बन गया तो कौन जाने ये मेरी नौका भी किसी ऋषि की पत्नी हो कहीं आपके चरण के स्पर्श लग करके ये भी कुछ बन गई तो हम क्या करेंगे तरने वो मुनि तो एक तो कारण ये बताए दूसरे संत ने इसका अलग मरम बताया कहते हैं एक संत ने कहा कि केवट पूर्व जन्म का कछुआ था क्षेत्र सागर में बड़ा प्रयत्न किया कि परमानंद परमात्मा के चरणों का चरणाम प्राप्त हो जाए पर जब चरणों की ओर जाता तो लक्ष्मी जी बढार देती और जब मुखारबंद की ओर गया तो शेषनांद जी की जहरीली फुटकारों के सामने एक फल नहीं ठहर पाया रो उठा रोते हुए उस कछुए को देख के नारद जी ने घबड़ा कहा कि चिंता मत करो तेता ब्रह्म मनोजन धरे यही भगवान तेता में भगवान बनेंगे जा तुम गंगा के घाट को संभाल और जब तक पांव पखार ना लो तब तक ने पार करना मत तो है तुम्हारे कहता है, है तुम्हारे मर्म में जाना मैं जान गया प्रभु आप वही परमात्मा है जो क्षीराब साई नारायण है तीसरे संत ने एक अलग मर्म दिया है तुम्हारे मरम में जो क्या मरम है तो केवट कहता है सरकार एक संत ने बताया कि यही केवट पूर्व जन्म में मछवारा था एक बार रास्ते में आ रहा था सत्संग हो रहा था सत्संग में बैठ गया और सत्संग में बैठकर करके उसने ये सुना तेरा हीरा हिराए गए वो कचरे में जिस प्राणी ने मानव जीवन को प्राप्त करके सत्संग ने किया भगवान का भजन ने किया उसका जीवन व्यर्थ है भगवान का दर्शन जीवन में हो जाना चाहिए ये तमन्ना करनी चाहिए वो बेचारा मछुआरा गया नदी के तट पर सत्संग में भगवान का ध्यान सुना था शांताकारम भुजक सैनम पद्मनाभम सुरेशम भगवान नारायण का ध्यान करने लगा ज्ञान करते करते सोचता है जाल बिछाया था सोचा कि मैंने सुनाया भगवान तो सब जगह रहते हैं अगर मेरे इस जाल में भगवान भी फंस जाएं कितना आनंद हो जाए कई मछली की जगह भगवान भी फंस जाते मजा आ जाता अब डाले रहा डाले रहा थोड़ी सी हिलने की आठ सुनाई पड़ी तो तत्काल उसने जो है कहा लगता है मछली फंस गई सो निकालने की कोशिश करने लगा बड़ी वजनदार मछली थी निकाल नहीं पा रहा चिल्लाया अरे बच्चा इधर आ जाना सबको बुला लिया परिवार आ जाओ सब बड़ी मछली फंस गई और जब निकालने की कोशिश करने लगा निकाला निकाला निकाला तो उसमें देखा कि पहले एक हाथ निकला उसमें बड़ा प्यारा सुदर्शन चक्र और उसके बाद में एक हाथ देखा कवल पुष्प शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान ही जाल में फंसे यूँ यथाम प्रपदे थे और ये दौड़ पड़ो जी भगवान है चरणों में लिपट गया थोड़ी देर बाद भगवान अदृश्य हो गए रो उठा ये क्या हुआ मेरे प्रभु कहाँ गए का अब से तुमको दर्शन अगले अवतार में मेरा मिलेगा आज वो केवट प्रतीक्षा में है गंगा के किनारे पर खड़ा है कि वो राम जी ने जो मुझे वचन दिया था कब दर्शन मिलेगा समझ गया कि यही है वो तो बोले क्या समझ में आ गया तुझे आप जब चले हो ना तो आप जरा जल्दी में चले आए आप श्री किशोरी जी को तो ले आए लेकिन ये लाल जी इतने जल्दी में आए कि अपनी श्रीमती जी को लाना भूल गए हमको लगता है कि रास्ते में आपको चिंता हुई होगी कि लक्ष्मण जी की तो जी आई नहीं सो आप मेरी नौका में फॉरख के लक्ष्मण जी का घर बसाना चाहते हैं इनकी पत्नी बना आप अपना घर बसाओ मेरा घर उजाड़ो पात शहरी सकल सुबारे बारे, बारे। खेवट की जात कचना पड़ा कहा जाएगी हम इसलिए है तुम्हारा मरम्मे जाना संत ने खलग मरम बताया संत ने कहा कि मुझे तो यह लगता है सरकार कहे तुम्हारा मरम्मे जाना असल में आपका बनवास हुआ क्यों इसलिए हुआ कि आपकी तीनों माताओं में राजा दशरथ जी की तीन पत्नियां और तीनों में हो गया आपस में झगड़ा और उसी में महारानी के कई ने बांग चौदह वर्ष का वनवास और आपका वनवास हो गया तो आप ये आपके ऊपर यह दुख इसलिए आया क्योंकि आपके पिताश्री की तीन पत्नियां थी तो आप सोचते हैं कि मेरे घर में भी दो पत्नियां हो जाएं इस नौका जब नारी बनेगी तो मेरे घर में भी दो पत्नियां हो जाएंगी तो आप सोचते हैं इस केवट के भी घर में झगड़ा हो इसके बच्चे निकले मेरी सेवा में जाएं तो महाराज ये तुम्हला तो नहीं बनेगा कहे तुम्हारा मर्रम जाने नवमे संत ने एक अलग भाव बताया नवमे संत ने कहा कि सरकार मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बड़े निष्ठुर हो लक्ष्मण जी ने कहा देख जो भी तुम बोलता गया मैंने सुन लिया लेकिन अब जरा कमान में रह करके बोल मेरे राम जी को तू निष्ठुर कह रहा है तुझे अकल नहीं है राम जी दीन बंधु है श्री चंद्र कृपालु भजम भाव है दाराणम वो तो मैं सब जानता हूं वो अयोध्यावासी कितने प्रेम से आपके पीछे आए थे लेकिन आपने उनको क्या किया एक पेड़ के नीचे सोते हुए आपने उनको छोड़ दिया आपने उनके साथ में दया की बेचारे वो जागेंगे राम राम का चौदिश नहीं है और हे राम हे राम का करके तप उठेंगे चारों में दौड़ेंगे और कोई ना कोई तो रास्ता बता देगा वो मेरे पास तक आ जाएंगे और कोई ना कोई बता देगा इसी केवट ने तुम्हारे प्राण धन जीवन राम को नौका में बैठ एक बार स्मरण कर ले तो भाव सागर से पार हो जाता है सोई कपाल जिसके नाम को कर लेने मात्र से, जामंत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कटाक्ष उजलता चलंका रक्षा भू विपेतानी जिसके नाम को लिख देने पर जलधि बंधन पुंगे हेतु और आप हाँ मेरे सामने कह रहे मुझे मेरे सरकार ये आप ऋषियों करना उनकी परीक्षा लेना मैं तो दीन ही वैसे ही बिना पढ़ा लिखा हूं आप मेरे सामने छुपने की कृपा मत करो छुपो मत मैं जानता हूं सोई कृपा जा सुना सुमरत इकबारा उतना है नर भाव सिंधु अपारा और आप वो है कि जही जग किए त्यू पगड़ा जिन्होंने बलि को बंदन करते समय को दो पाओ में नाप लिया के आप वही प्रभु हैं जिन्होंने दो कदमों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा और आप मेरे सामने असमर्थ बनाए, मैं तो जान रहा हूं कि आप वही प्रभु हैं एक चिंतनीय विषय है आप आया चलिए मैं पहले एक भजन करते हुए आपकी कथा को समापन की ओर ले चलूंगा केवट कहता है मैं थोड़ी सी एक ही मेरी अभिलाषा है और वो अभिलाषा ये है कि बस मैं आपके चरणों को पखारण केवट ने कहा तू बार बार ये क्यों लगाया आखिर तू चाहता क्या है कहा मोह पद कमल पखारण का हो बस यही चाहता तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें कहने की बात किया लाता पानी और पांव धो लेता अगर बिना कहे तू पांव पखार लेगा तो क्या तेरी जात घट जाएगी बोले हाँ मेरी जात घट जाएगी बोले वो कैसे क्या दुनिया के लोग कहेंगे ठाकुर जी के चरणों का पखारने का अधिकार तो ऊंची जातियों का ही है नीचे जातियों का अधिकार ही नहीं है इसलिए सरकार आप कहो कि के केवट ला चरण पखार दुनिया को बताओ कि प्रभु के, के चरणों पर अधिकार दुनिया का है ये किसी की धरोहर नहीं है मोहे पद पखड़ कहा जब आप कहोगे तो पका पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो सरकार गंगा पार में पारने पहले पग धोने दो चाहे देर भले होने दो सरकार भले होने दो सरकार गंगा पार में गोगा पहले पग धोने दो चर देर भले होने दो सरकार गंगा पार में जी okay. सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं और सरकार गंगा पार में